शांति ओ पूमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण वशिष्यते ओम पूर्णमेवशिष्य ओ शांतिशांतिशति ओप्याय मंगा वक्ु श्रोत्रो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिषद मह्म ब्रह्म निराकरणस्व निरा ण में अस्त तदात्मन निरते य धर्मास्ते मयि सन ते मयि सन ओति शांति शांति, शांति, शांति ओम वांग मे मन प्रतिष्ठा मनो मे वाचि प्रतिमरा विमे वेदश मुत मे मां प्रहां संदा ऋतु वदिषा सत् त्य व्या तमत तद वक्ता अवत मवत वक्ता अवतु वक्ता ओम शांति शांति शांति ओम भद्र नो अतमन शांति शांति शांति शांतिशतिश्च ओ भद्र कर्णे शिणुयाम देवा भद्रम पशेम क्षेज्रा स्थि सुष्टुवा देविता यदायो स्वस्ति नईन्द्र वृद्धशवा स्तिन पूषा विश्वेद स्वस्तिस्ताष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम शांति शांति शांति, शांति। ओम यो ब्रह्मानं ्र विदापूर्व यो वै वेदां प्रिणोति तस्म तंह देवबुद्धि प्रकाश मुमुक्षुर्वैशरण प्रपद्ये ओं शांतिशाश शांति शांति शांति नमो ब्रमादिभ्यो ब्रह्म विद्यासप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षेभ्यो महद्यों नमो गुरभ्योप्पलवरि प्रज्ञान घन प्रत्यग ब्रह्मस्मे ब्रह्मस्मे नारायण पद्म शक्ति तत्पुत्रपराशुक गौड़पद महा गोविंदयोगेन्द्रमत शिष्य श्रीशंकरचार्यमता से पद्म हस्ता मलकंच वार्तिक नस्मद् पादस्तामक शिष्य तंत्रोटकर्तिकन्य नस्मदुरूं सततमानि श्रुतिस्मृतिपुराल नमामि नमा पादं शंकरं, शंकरं शंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं शर लोकशंक्य दूत्रभाष्यतौ वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओति शांति शांति <coughs> उपनिषद ज्ञान यज्ञ में सामेदी छात्र के उपनिषद चल रही है पुरुषयज्ञ पुरुष में यज्ञत्व तो बुद्धि से उपासना अंत में ऐसे तीन मंत्र का अक्षितमसी अचुतमसी प्राण संसितम ऐसे कह कर के आगे दो ऋचा मंत्र है इस विषय को कहने के लिए आदिप्रतनस्यतस ये एक का थोड़े अंश आया, थोड़ेअसाया दुसरा उम तमसपरी ज्योति पश्यंत उत्तर श्यंत उत्तर दिव देवत्र ज्योति ज्योतिमीति ज्योतिमीति आदिप्रत्नत ज्योतिपश्यसर पर दिव्य ये मंत्र है ऋचा है आदिति आदित आदित में आदि में तकार और इथि ये दोनों अनर्थक है अनुबंध आ केवल लेना आ आगे प्रत्नस्य रेतसह ज्योति पश्यती वासरम पश्यती के साथ आ का संबंध होगा आ पश्यती प्रत्नस्य रेतसह ज्योति पश्यति प्रत्न है चिरंतन पुराण प्रत्न सेत रेत का विशेषण रेते कारण बीज रूप जगत का जगत का कारण हो गया प्रयत्न चिंतन त्योति तस्य ज्योति आ सामंतात पश्य ज्योति प्रकाश प्रकाशरूप जो जगत का कारण है प्रत्न, प्रत्न चिरंतन जो जगत का कारण है सदना सदाख्य ब्रह्म है ब्रह्म के ज्योति प्रकाश स्वरूप को आश्यति उसके साथ आकर संबंध है ज्योति का ज्योति कैसे वासरम वासर का वाका दिन वासरमेव दीन, वासरम दीन जैसे प्रकाश है सर्व्या प्रकाशरूप ब्रह्मस्वरूप ज्योति यो दिव्य विध्य जो कि परम करना ज्योति का विशेषण दिवि परम इध्यते इन्धि दीप्तो तो प्रकाशमान है दिव्य है स्वर्ग के ऊपर सरोर व्यापक है प्रकाशमान हाँ स्वर्ग नहीं लेकर के द्योतन वती प्रकाशमान दिव्य शब्द का अर्थ प्रकाश केवल प्रकाश अर्थों से ब्रह्म अर्थ हो जाएगा ब्रह्म में विद्यमान दिवि विद्यते यत परम ज्योति दिव्य स्वयं प्रकाश ब्रह्म में स्थित जो परम ज्योति व आशरमेव दीन के समान प्रकाश माने उसको देखते हैं जगत जगतकान ब्रह्म के प्रकाश रूप को दूसरा है उद्भयम उद्वयम तमस ज्योति पश्चंत उत्तरम इसमें पूरा अध्याय व्यम तमस परि तम अज्ञान के ऊपर अज्ञान से पर अज्ञान से विलक्षण अज्ञान को नाश करने वाला ज्योति ही उत्पश्यंत ज्योति को देखते हुए प्रकाश करते साक्षात्कार करते वयम अगन, उत, उत, उत, उत के आगे अगन अगम के साथ उदम उदगम ऊत के साथ वयम उससे उद्गत हो गई जो तमसह पर ही ज्योति पश्यंत अज्ञान के ऊपर ज्योति परब्रम्ह रूप उसको देखते हुए उत्तरम जो सबसे ऊपर है उत्तर स्व पश्यंत स्वे स्वीय स्व अपने हृदय में स्थित जो प्रकाश उसको पश्यंत उत्तरम दिव देव देव उत्तरम देव है द्योतन वाले प्रकाशमान है और उत्तर सबके उत्तर है सबके ऊपर है आदित्य में स्थित है उत्तराखंड से आदित्य में स्थित हे देव देवत्रा देवत देवेशु देव मित सूर्य उस परब्रह्म को सूर्य कहा सूर्य आदित्य नहीं रसम का रश्मि का प्राणों का स्वीकार करने से वह सूर्य है परमात्मा अगन्म्य उसको प्राप्त किया ज्योतिरुत्तम मिथि ज्योतिरुत्तम मिथि उत्तम ज्योति है सब ज्योति में श्रेष्ठतम ज्योति है उत्कृष्टतम ज्योति परब्रह्म स्वरूप उसको हम अगम्य प्राप्त की हमने ऐसे मंत्र में आया मनो अध्यात्मम ब्रह्मेतम अथाधिदत आकाश ब्रह्मेम आदिष्टध्यात्म चाधिदत मनो ब्रह्मीता तो। मनो ब्रह्म ऐसा उपासना करे मनो ब्रह्मा उपासना करे इति इस प्रकार उपासना करे मनो ब्रह्म इसको कहते प्रतीक उपासना जैसे साड़ग्राम में विष्णु भगवान की उपासना होती है नर्मेदेश्वर में से भी जी के मूर्ति में विभिन्न देव देवताओं की उपासना होती है, प्रतिक उपासना। होती है, प्रतिक उपासना है। ये प्रतिक उपासना मूर्ति में जैसे पूजा होती है प्रतीक उपासना है ये प्रतीक उपासना श्रुति में भी है मनो ब्रह्म युति उपासिता मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे दोनों समानाधिकरण मन ब्रह्म दोनों समानाधिकरण में ये अध्यास आरोप करना ऐसे सब कुछ ब्रह्म है किन्तु मनोब्रह्म कहने का अभिप्राय यहाँ मन जैसे व्यवहार में है संकल्प विकल्पात्मक मन में ब्रह्म परब्रह्म की उपासना करे उपास्य है मन किंतु ब्रह्म दृष्टिया एके प्रतीक उपासना और एके संपत उपासना दो प्रकारें प्रतीक में अधिष्ठान आधार प्रधान होता है जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं प्रतीक है शालग्राम उसमें अर्चना, चंदन तुलसी आदि देते हैं आलंबन है प्रधान ब्रह्म दृष्टि करे उपासना करें उपास्य ब्रह्म है किंतु मन में आलम्बन में उपासना करें और संपत उपासना में उपास्य प्रधान होते हैं आलम्बन प्रधान नहीं अनंत भी विश्वदेवा करके अनंत मन है तो वहाँ विश्वदेव अनंत अनंत्य साम्यात विश्वदेवी की उपासना है वहाँ आरूप्य प्रधान होता है यहाँ अधिष्ठान प्रधान मन है इति उपासना करें इति अध्यात्मम ये आत्मनीति अध्यात्मम आत्मनी देह में स्थित तो मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें अथ अधिदेवतम देवता में भी ब्रह्मदृष्ट उपासना आकाशब्रह्मी आकाशब्रह्म आकाश भी प्रतीक उसमें ब्रह्मदृष्टि करके उपासना करें देह में मन में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें करे। और समि अतिदैवत देवता में व्यापक आकाश में ब्रह्म ब्रह्मदृष्टि करके उपासना करें उभय आदिष्ट अध्यात्मच अतिदैवत अध्यात्म व्यक्ति मन में और सम आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें मन सूक्ष्म है इसलिए मन में ब्रह्म दृष्टि करे और आकाश भी सर्वगत है सूक्ष्म है तो उसमें भी ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें। तद चतुष्पाद ब्रह्म वाक्पाद प्राण पाद चक्षुषपाद श्रोत्रम पाद हा, ध्यात्में अथाधिदत अग्निपादो वायु पाद आदि पादो दिशा पाद इुभयदिष्ट्यध्यात्म चैवादिदतुष्प्रह्म मनोरा ब्रह्म ये चारिपाद चतुष्पर चर पाद चार पाद वाला वाक प्राण चक्षु श्रोत्र वाह पादे प्राण के पाद है चक्षु के पाद श्रोत्र के पाद चार प्रकार वाक इत अध्यात्म देह में मान में ब्रह्म दृष्टि करते समय इसमें चार पाद कल्पना करके उपासना करनी है अथाधिदेवतम आकाश में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करेंगे पाद वायु पाद आदित्यपादिशाद अग्नि, वायु, आदित्य और दिशा चार पाद। चारिपाद उभयम आदिष्ट होती दोनों का उपादेश हो गया चार पाद वाले ब्रह्म का उपासना करें पाद जैसे पाद है चार भाग विभाग करके इसे चिंतन करें आकाश में अग्नि आदि सौ चारिपाद है उभय आदिष्टम उपदिष्ट होता है अध्यात्म और अतिदेवत वाग एव ब्रह्मणस चतुर्थ पाद स्व अग्निना ज्योतिषा भाति चपति च भाति चपति च कीत्या यशसा ब्रह्मवर्चसन येद वाघ एव वा ब्रह्म चतुर्थ पाद मन का जो चारिपाद है वाघ है चतुर् का जैसे अध्यात्म मन का एक पाद वाघ और अदिभुत ब्रह्म का प्रथम पाद क्या है अग्नि अग्निपाद वायु पाद आधीपादाद प्रथम पाद अग्निश अग्निना ज्योतिषा भाति चपति चध्यात्मन मन, मन का एकदवाग अदी देव प्रथम पाद अग्नि अग्निपज्योतिरा भाति चकाश तपति चाती चपति भा दी तपति तप तापकर्ता इसी प्रकार उपासना जो करेगा वो भी भाति च तपति च वो हो जाएगा और तपति चैसे ता, ताप देता उत्साह वाला हो जाता है कीर्ति से यश से अब ब्रह्म ब्रह्मवर्च से कीर्ति है यश है यश भी कीर्ति है प्रशंसा और परोक्ष प्रत्यक्ष करके ब्रह्मवर्च से तेज वृत्साध्यायन तेज प्राण एव ब्रह्मणश्चतुपाद सवायुना ज्योतिषा भाति चपति चाती चपति चीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसन एवं वेद है प्राण रधिदेवता आकाश का द्वितीय आकाश रूप ब्रह्म का द्वितीय पद वायु प्राण प्राणे ब्रह्म का चतुर्थप मनब्रह्म अतिथवत वायुरेप द्वितय पाद के द्वारा ये प्रकाश रूप भाती चपति दीप्त तप प्रकाशयुक्त भाती चपति चीर्त्या यस ब्रह्मवचस से कीर्ति से यश से ब्रह्मवचस एक ही प्रकारे फल चक्ष ब्रह्मणचतु पाद सादी तेन ज्योतिषा सा भाती चपच्छ तपति च भाति चपति चीरीतिया यशसा ब्रह्मवर्चस न एवं वेद तृतीय पादे मन रूप ब्रह्म का तृतीय पादे चक्षु चक्षुरव चक्षुपाद चक्षु त्रिचतुर्थ सूत्र आया और आदिद आदित्य तो आदित्य रूप ब्रह्म के तृतीय पाद के द्वारा भाति च तपति च आदित्य नज्योतिष आदित्य रूप ज्योतिषे चक्षुप पाद भाति भातिदी करता है तप ताप प्रदान करता है भाति चपति कीर्ति से जो उपासना करता है ब्रह्म का मनूपब्रह्मकागे चतुर्थ पाद श्रोत्रमे चतुर्थ पाद सीज्योतिषा भाति चपति चाती चपति चीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्चस यहम वेद य एवं वेद उपासना समाप्ति के लिए दोबारा य एवं वेद य एवं वेद मन रूप ब्रह्म का चतुर्थपाद श्रोत्र है और आकाशरूप ब्रह्म के चतुर्थपाद दिग् है तो दिग् रूप आधिदैव के स्वरूप से श्रोत्र स्रोत्र से दिग्देवता है ज्योतिष भातिच तपति चा दीप्त दीप्त प्रकाशवान है भाति च तपति च की से यश से ब्रह्मव तेज से, से। यहम वेद जो इसे उपासना करता है यह समाप्ति उपा, उपासना के लिए आदित्य ब्रह्म का पाद कहा अभी पूरा ब्रह्म दृष्टि करके आदित्य में उपासना करना आदित्य ब्रह्मेती आदेश उपव्याख्यानम असद सदा तत्सदासी तत्सम तदाण्ड निरवर्तत तत्वत्सर मात्रमशयत तरदत ते आंडकपाले रजत चुन चाभवता पहले अभी जो ब्रह्म और आकाशरूप ब्रह्म आकाशरूप ब्रह्म का एक आदित्य आदित्यक था चतुपाद अभी केवल सकल ब्रह्म दृष्टि करके आदित्य में उपासना करना आदित्य तो ब्रह्म इति आदेश हो जैसे ब्रह्म कहा था इसे आदित्य भी ब्रह्म का प्रतीक है प्रतीक उपासना करें आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना तस्व्याख्यानम उसका समीप कथनम स्पष्टीकरणम उसकी स्तुति के लिए असद वेदम अग्र आसिथि असद के अर्थ नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था अभि अव्याकृतनाम रूप ये जगत नाम नामूप का व्याकरण प्राकट्य ही सृष्टि सृष्टि के पहले नाम रूप अव्यक्त होकर के था अव्याकृत होकर के इदम जगत अग्रे सृष्टि प्राग असदेव अविद्यम नाम रूप असदगाथ नाम रूप जैसे अभी प्रकट है इस प्रकार प्रकट नहीं सूक्ष्म था अत्यंत असत तुच्छ नहीं है बंध्यापुत्र जैसे अनभिवक्त नाम रूप अभिवक्त नहीं हुआ था पहले तत्सदासी थी और कारण तो सदरूप था कारण था असत से सद की कैसे उत्पत्ति होगी ऐसे अन्यत्र कहा कथम असत अस जाए तो इसे सदरूप था नाम रूप अनभिवक्त था किंतु सदरूप कारण था तत् समभवत सम्यक अभवत समभवत जैसे जगत बनाने के लिए पहले कोई कार्य होने के पहले इस अंकुरभूत होता है नाम रूप अभिव्यक्त होने के पहले थोड़ा सूक्ष्म रूप से व्याकरण होकर के अंकुरभूत जैसे बीज में अंकुर पुल जाता है अंकुर आरंभ होता है इसी प्रकार सम्यक अभवत अभी थोड़ा व्यक्त होने लगा नाम रूप तद आंडम निरावर्त आंडम निराव हो गया बन गया स्थूलीभूत हो गया नाम रूप अभ्याग तथा धीरे धीरे स्थूल होकर के जल से निकला हुआ एक अंडा जैसे स्थूल रूप हो गया अंड को अंड कद आंडम संपन्न हो गया तत् सम्भत्सर मात्राम मात्रा एक संवत्सर वर्ष जितने समय काल होता है इतने समय तक ऐसे स्थिर होकर रह गया अंड हो करके असह तो सो करके के था, रहा था स्थिर रहा तिरभिद्य तो उसके बाद टूट गया दो टुकड़ा हो गया ते अंड कपाले अंड के दो कपाल होगी दिवजन अंड के कपाल दो हो गए रजतम च सुवर्णम च भवताम दो भाग होगी एक रजत और एक सुवर्ण दो भाग जो हो गया रजत के समान ऊपर भागे सुवर्ण के समान नीचे भागे तद यदतम से यम अच्छा रजते है नीचे सुवर्ण उपर है सुवर्ण के सुवर्ण उपर है तद्य रजत से यम पृथिवी युवर्ण सा ते पर्वता यदुभम स निहारो धमन या धमनयस्ता नो यद्वास्ते यय उदक स समुद्र ये जो दो कपाल दो भाग हो गए कपाल के समान हो गए तो तद यद रजतम से पृथ्वी जो रजत है वही पृथ्वी है पृथ्वी से उपलक्षित नीचे कपाल है यद सुवर्णम सा देव हो देव से उपलक्षित ऊपर ऊपर कपाल हो गया सुवर्ण जैसे यद जरायु हो गर्भविष्ट परिवेष्टन है जरायु जरायु स्थूल अंड के स्थल रूप दो भाग हो जाने पर वो ते पर्वता पर्वत जैसे हो गए यद उल्वम उल्व गर्भ का परिवेशन करने वाले एक स्थूल होता है पर्वत हो गए जो सूक्ष्म है समेघो ओ तत् समेघ निहार समेघो स अलग पद नहीं समेघ हो निहार मेघ के साथ निहार कोहरा हो गया या धमनयता नद्य उसमें जो धमन शिला थी गर्भ में वो नदी हो गई यद उदकम् उदक सुद्र बस्ती में मूत्रस्थान स्थान में के बस्ती है उसमें रहने वाले जलता वो समुद्र हो गया अथ यदात सोसावादित जायम घोषा उलू लवो अनूद ठन सर्वाणी चूताव काम तस्त तस् उदर तस् उदय प्रति प्रत्यायन प्रति घोषा उलु लवो अनुत्तिषंती सर्वाणी चूताे काम अथ अजायत जो गर्भ मिथाड मिथुष से जो उत्पन्न हुआ अजात उजन्म वा सो आदित्य जो जन्म गर्भ से आदित्य है तम जायमानं जब आदित्य जन्म होता तो उसके पीछे घोषा उलू अनुउदतिष्ठन घोष शब्द ही उल्लूलवे उरु रव उरुका तो अधिक विस्तीर्ण रव बहुत जोर से शब्द उद अतिष्ठन उत, उत्थितव शब्द हुए ईश्वर के पुत्र जन्म होने पर जैसे सब प्रसन्न होकर खुश होते हैं पुत्र जन्म होने पर इस प्रकार बड़े शब्द होने लगे सर्वाणि च भूताने सर्वे च काम तस्मात् तस्मात् भूत साबर में जितने है, सब काम्यंत काम काम्यं विषय जितने वस्तु सब कुछ उससे युक्त हो गए पुत्र जन्म के कारण सब काम की भूतों की काम भूतों की उत्पत्ति हुई इसलिए तस्मा तस्य उदय प्रति प्रति उदय प्रति प्रत्यायन प्रति उदय फिर आगे पुनर आगे अस्तगमन प्रत्यायन प्रत्यस्तगमन अस्त करके फिर आएंगे प्रति पुनः पुनः प्रत्यागमन बार बार प्रत्यागमन हो उसके प्रति उसके निमित्त घोषा उलूलहु वो अस्त होते समय इसे पक्षी पशु आयोजित करते फिर उदय होने पर आयोजित करते संपूर्ण भूत और संपूर्ण काम सब चाहते हैं फिर बार बार उदय अस्तमय के प्रति उदय आदि में सूर्य के उदय के समय जिस प्रकार ऐसे सब शब्द होते हैं आदित्य के सर्वाणी च भूताणि सर्वे च काम सारे भूतस्तावर जय साम्य भोग सब कुतु कुछ ऐसे शब्द जैसे करते है अर्थात उत्साह होकर के उसके उदय स्तमय की प्रतीक्षा करते हैं स एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्मेतपास्त्य अभ्यास यदेन यदेनम साधव घोषा आचगछेयु रूप च निम्रेडर निम्रेडेर निम्रेडेर स एवं विद्वां इस प्रकार आदित्य रूप ऐसे उसके महिमा वाले इसको जान करके आदित्य में ब्रह्म दिष्टि करके उपासना करता है आदित्य ब्रह्म इतिपास्य ब्रह्मदिष्टि करके उपासना करता है तो तद्रूप हो जाता है अभ्यास हो यदेनम साधव घोषा आचगछे साधु घोष शब्द घोष में साधु है जो पाप पापयुक्त नहीं हो ऐसे शब्द उसको प्राप्त होते हैं आचक शिव उसके पास आ जाते हैं और उसको सुख भी देते हैं तो भोग्य भो, हो जाते हैं स्तुति तो आदि को प्राप्त करता है और अन्य भोग ही प्राप्त करता है वायु को भी प्राण को भी ब्रह्म के पाद कह करके अब पहले अब आया था अध्यात्म मन रूप ब्रह्म का प्राण पाद है अधिदेव आकाश में वायु रूप पाद कहा था अभी साक्षात वायु प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करेंगे ये संवर्ग विद्या है सब को सबको सब संब को संवर्जन ग्रास कर लेता है सोते समय प्राण में सब लीन हो जाते हैं और में सब लीन होते हैं तो वायु प्राण को एक करके वो ब्रह्मदृष्टि से उपासना करने के लिए सांर्ग विद्या ओं तो जानश्रुतिर् पौत्राण श्रद्धा देयो बहुदाई बहुपाक्य आस <coughs> सह सर्वत आवश सन्मापयाचक्रेवत में अन्नम अथ्यीती जानश्रुति जनश्रुत का पुत्र होन से जानश्रुति बन गया तम अतय जानश्रुति है पौत्रायण पुत्र का पौत्र होन से पौत्राण हो गया पुत्र नाम को है नाम है उनके पौत्र श्रद्धा देय दे श्रद्धा श्रद्धया देय येय दान करने योग्य दे है देते हैं तो श्रद्धा पूर्वक अत्यंत तो श्रद्धा करके दान करने वाले और दान श्रद्धा से करते थोड़े कुछ अल्प देने वाले नहीं बहुदाई बहु, बहु दातुम शीलम यस्य बहुत प्रभु अत्यधिक दान करने वाले स्वल्प नहीं बहुदाई बहुपाक्य बहु पाक्यम य भोजन बहुत पका दे थे भोजन बहुत पका करे करने अभिप्राय था और केवल भोजन पकाते थे अपने घर में नहीं बहुत स्थान में मकान बना करके विभिन्न स्थान में वहाँ भोजन बनवाते थे सह सर्वत आवस्थान माप्यां चक्रे आवश्यता रहने के लिए घर बनाते थे और भोजन जो आए आएंगे सबको भोजन भी देते थे अपने घर में अन्य स्थान में भी बड़े बड़े मकान बना कर स्थान बनाते थे लोग आ के वहाँ रहे और भोजन करें उनको भोजन भी देते थे आप सक गृह को बनाए थे और गृह में रहे और सर्वत में अन्नम अस्यंति थी ये अभिप्राय है जहाँ भी कोई हो मेरे ही अन्न खाए यहाँ भी घर में अन्य शहर में अन्य स्थान में तीर्थ स्थान में मकान बना करके धर्मशाला बना कर के विभिन्न ग्राम में नगर में घर घर बनाए वहाँ रहे और भोजन भी करे मेरे हंसा अथ हंसानशायामतिपेतुस्तव हंसो हंसम हो होइ भल्लाख्य भल्लाख्य जानश्रुते पौत्राण से सम दिवा के फल से अंतणत्यंतुद्धसत्गुणपुण्यकस भावना आती होती है बहुत पुण्य के कारण धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जिसके पास धन प्राप्त होता है पहले किए हुए पुण्य के कारण और अभी यदि अंत शुद्ध है थोड़े और धर्म करने की इच्छा है सत्तगुण अधिक है तो इसे इच्छा होती कि बहुत अन्नदान करे अन्नदान महादानम विद्यादानम अतः परम अन्नदान के लिए बड़ा दान कहा गया विद्यादान उससे अधिक है तो अन्नदान महादान इसलिए है अन्न दे करके भोजन खिला करके तृप्त किया जा सकता है भोजन किसको खिलाओ खाने के बाद खा फिर आगे मना कर गया नहीं चाहिए हो गया पेट भर गया जितने आग्रह से खिलाओ तो हाथ जोड़ेंगे नहीं और नहीं खाएंगे। किंतु अन्य कोई दान करके किसको तृप्त नहीं कर सकते हैं जितने दो ठीक है और दिया कोई बात नहीं ठीक रख दे एक करोड़ मिलाते ठीक और एक करोड़ ठीक दूसरा पकेटे भी और एक करोड़ मिला तो ब्याग निकालो ब्याग में रह जाएगा एक घड़ी है दूसरे घड़ी देते कहता हाँ मारते के हे चलो फिर रख लो कहेंगे हमारे है ये जरूरत नहीं चलो देते तो कोई बात नहीं फिर ओके, और एक घड़ी देता है अच्छा ये तो दो हो गया ये तीसरा हो गया ले लो <laughs> नहीं ये बात नहीं गाड़ी रखने वाले पहले एक गाड़ी रखने के चाहते दूसरा हो गया तो खोई ठीक है फिर और एक नया और एक ले लेंगे फिर और एक ले लेंगे बैठने वाले ज़्यादा नहीं हो तो गाड़ी अधिक सही हो चलाने वाले हुआ नहीं हो बैठने वाले हुआ नहीं हो संख्या बढ़ती है तो अच्छा लगता है अपने खर्चा करने पर यदि नहीं खर्च करते मिल जाता है तो और अच्छा है मकान है बन गया मकान और एक मकान ठीक है और एक है तो और ठीक है जितने संपत्ति एकट्ठी हो तृप्ति नहीं होती और मिलेगा तो और अच्छा कहेंगे हाँ जरूरत बहुत हो गया किंतु और मिला तो हाँ, ठीक है और अच्छा है फिर मन में वो बड़े मकान है ऐसा भी का मकान बन जाए लोगों के बहुत मकान है फिर औरे एक मकान जगह ले लें आप खुश है रहने के लिए आदमी नहीं किंतु बहुत मकान सब चीज़ जितने लेने पर तृप्ति नहीं होती है किंतु भोजन में भले दूसरे दिन खाने का इच्छा करेगा उसी समय पेट भर गया मना करेगा भोजन खिला करके तृप्त कर देंगे अन्य कुछ देख करके नहीं होता है तृप्ति है भोजन खिलाने के बाद सब हाथ जोड़ते मना करेंगे नहीं खाएंगे और भोजन करने के लिए अधिकार सब का है सब भोजन करते गरीब हो सम्राट हो भोजन सबका आवश्यक है और किसी को भी दे सकते हैं जो क्षु है भूखा है भोजन करने के लिए भूख लगती है तो भोजन करने का अधिकार है ज़्यादा और पात्र पात्र विचार करने की आवश्यकता नहीं अन्य धन देते समय विचार करना है धन जिसको देते उसका क्या उपयोग करता है कोई गलत खर्च करता है दुरुपयोग करता है तो उसको धन देना उचित नहीं है दुरुपयोग करता है निषिद्ध भोजन करके रुपया ऐसे खर्च करता है तो उसको देना अनुचित है किंतु भोजन करने के लिए पेट भूखा है खाने खिलाया क्या खिला दिया कोई आपत्ति नहीं भोजन करना है तो खिला दो मनुष्य पशु पक्षी कोई हो जीव भोजन है तो उसको खिला दो दे दो खाद्य दे देना उसके लिए विचार करने का नहीं अन्य दान में विचार पात्र अपात्र में दान ये दान कुछ फल हो नहीं हो भोजन खिला देना चाहिए खिलाना चाहिए वहाँ फल सोचना नहीं चाहिए बाकी अन्य दान के लिए दातव्यम इति दान दानम न नुपकारिने देशे काले च पात्रे चान सात्विक मृतम सात्विक दान है इति देना चाहिए मेरे पास ये है परमात्मा की कृपा से मेरे पास प्राप्त हुआ देना चाहिए देते समय नहीं सोचे कि इसका उपकार करते हैं हम देते तो हम बड़े हो गए ऐसा नहीं मेरे पास ये देना चाहिए आपके पास परमात्मा ने दिया केवल भोग करने के लिए नहीं देना चाहिए अनुपकरणीय यदि दिए थे अनुपकरणी ये मेरा उपकार करेगा तो उसको दान ये दान नहीं है कोई हमारे कुछ कर देता उसको कुछ दे दिया ऐसा नहीं <coughs> उपकार क्या पेशा नहीं करके देश काल पात्र देख करके किसी देश तीर्थस्थान में काल पूर्णिमा संक्रांति एकादशी अमावस्या और पात्र है योग्य षड़ग वेद विधि ब्राह्मण किस प्रकार कौन है उसको देख करके देता हो देना होता है भोजन के लिए ऐसा नहीं भोजन सब को खिला सकते हैं तो यही से भावना होते है अन्नदान करने के लिए सर्वत्र अरु रहने के लिए वास विभिन्न स्थानों में मकान बनाते हैं रहने के लिए अभी तो बहुत स्थानों में धर्मशाला तो नाम है किंतु नाम धर्मशाला नहीं रुपया बहुत रुपया देने पर साधारण लोग यहाँ प्रवेश नहीं रुपया बहुत देने पर रहना पड़ेगा <coughs> तो यही बनाने के बनाने के समय इसे बनाते हैं जो करते हैं कोई दृष्ट फल मिलता नहीं किंतु जब कोई दान करता है सत्कर्म करता है तो परमात्मा देवता और अन्य सिद्ध ऋषि लोग को देखते हैं जानते हैं जानने पर ऐसे जो सत्कर्म करता है उसके ऊपर कृपा अवश्य ही करते हैं परमात्मा की कृपा होती है फल तो परमात्मा देते ही है फलमता उपपत्ते ब्रह्म सूत्र में आया परमात्मा ही सबको फल देते हैं किस समय कोई कौन कर्म करता है पुण्य पाप सबका फल परमात्मा देते हैं ये जब इसे कर्म दान किया बहुत ऐसे करने से उसके ऊपर संतुष्ट होकर कर के तो वहाँ देवता हो अथवा ऋषि लोग कृपा करने के लिए रात में कहीं लेटा होगा सात के अबर उसमें पक्षी उड़कर जा रहे थे अथ हंसा निशायाम अतिपेत हो हंस रूप धारण करके देवता अथवा ऋषि लोग हंस रूप धारण करके रात में उड़ जा रहे उड़ जा रहे थे अतिपेतु आगे पीछे जा रहे तद्धैव हंसो हंसम अभिवाद पीछे जाने वाला हंस आगे वाला हंस को बुलाया हो हो आई भल्लाक्ष भल्लाक्ष हो हो करके संबोधन करके अरे अरे कहते आई आई आई भी कहते आई ऐ भल्लाक्ष्य भल्लाक्ष्य भल्लाक्ष्य भल्लाक्ष्य शब्द का अर्थ कहते हैं भलाक्ष्य भलाक्ष्य कहकर के अच्छा देखने वाला हो ऐसे भी कहते हैं अथवा देखो देखो ऐसे कह कर कहकर भलाक्ष्य भलाक्ष्य कहते मंद दृष्टि कहते समझ समझ देखो देखो भलाक्ष्य कह करके और कहीं कहा वो थोड़ा अपने को ब्रह्मज्ञानी मान करके अभिमान करके बार बार उसको कष्ट देता था ऐसे उसको असहय होकर कहता है भलाक्ष भलाक्ष अरे देखो देखो कहता है ये जानश्रुति है दिवा समम ज्योतिराततम जानश्रुति जो उसकी जो ज्योति है अन्नदान के निमित्त दिवा समम दीन के समान प्रकार अत्यंत प्रकाशमान सम का समान दीन में जैसे प्रकाशमान है ऐसे उसकी ज्योति प्रकाश आततम फैली हुई है तन माँ प्रसाक्षी उसको प्रसक्त उल्लंघन नहीं करो उसकी ज्योति प्रकाश है उसके ऊपर उड़कर नहीं जाओ तत्वा माँ प्रदाक्षी नहीं तो तुमको कहीं जला दे ये ज्योति है तुमको दहन कर देगा ये नहीं करे इसलिए उसके ऊपर उड़कर नहीं जाओ उड़ते समुद्र में नहीं जाओ तमुह परह प्रत्युवाच कम वर एनम एत संतम सैग वान आतेति योनु कथम सैग्वा रे क्वेती तमुह पर आगे जाने वाले कहा कम उ अरे वर जुद्या उ अरे अरे समुदाय अरे कम एनम एक तसंतम शिगवान में बड़े कम आता अरे इसका ऐसा ही कहते हो कैसा वो व्यक्ति तो ऐसे ही है क्या कहते उनके बारे में कहना होता है ऐसे ही है ऐसे ही मतलब क्या है निकिष्ट कहानी के लिए कहते हो तो ऐसा ही है क्या है वो क्या है वो तो ऐसे ही है क्या है एनम एतसंतम इसको ऐसा होता है ऐसे ही व्यक्ति है ये क्या है ऐसे ही व्यक्ति को क्या तू सगवान में वेक माथा सैगवा रेक के जैसे तुम कहते हो ये राजा जनश्रुति जब जनश्रुति जानश्रुति है पौत्रायण ये क्या विषय से बड़े है ऐसा ही ये व्यक्ति है सामान्य व्यक्ति है तो उसको कहते हो सहग्वा रेक के जैसे कहते हो ये कोई सैगवा रेक है क्या अर्था सहेगवा रेको जो है उसके लिए तो कहना यथार्थ तुमने जैसे कहा उनके ऊपर नहीं जाना उनका ज्योति उनकी ज्योति बहुत प्रकाशमान है ये तो ठीक है ये तो विचारा ऐसे ही है इसके लिए क्या ऐसे साइगवार जैसे कह तो हो तो पीछे वाला बोलता योनू कथम साइकवार जो तुमने कहा सहेकवार वो क्या है कैसे ही साई वारे कर्थात ये जो पौत्राण जानश्रुति है ये कोई खास व्यक्ति ने उसके लिए तो नहीं कहना डरने का हाँ जो शेकवार है वो तो उसके लिए उसके लिए कहना ठीक है तो फिर ये पूछा पीछे वाला अच्छा सारी के फिर कैसे क्या है तो आगे वाला हमसे कहता है यथा कृताय विजितायाधरे संयंत्रमेनम सर्व तद अभिषम यजा साधु कुर यद्वेद येद समये इति ये द्यूत क्रीड़ा में पासा बनाते हैं मृग सिंह का हाथी के दांत का बनाते हैं उसमें चिन्ह रहता है चार अंक वाला तीन अंक वाला दो अंक वाला एक अंक वाला सत्य त्रेता द्वापर ऐसे नाम है कली नाम करके उसमें चार जो दस को अय को जीत लेता है और छोटे छोटे को सब को जीत लेता है चार अंक वाला हो गया तो तीन दो में को उसमें अंतर्भुत हो गई जैसे चार को जितने से एक दो तीन अंतर्भुत होने से उसको जीत लेता है ठीक इसी प्रकार अधर्या संयंति अधर्या उतर निकिष्ट कृत कहे जिसमें चार अंक है दूता समय जीत लेता है तो उसको सब अंतर्भुत हो गया एवं एनम सर्वम तदिशमिति इसी प्रकार जो रेक को जिसकी उपासना करता है ऐसा उपासना करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है सब कुछ क्या है यतकिंच प्रजा साधु कुरवंती जितने सब साधु पुण्य कर्म करते हैं जितने पुण्य कर्म का फल है धर्म सब सब उसको प्राप्त हो जाता है किसको प्राप्त होता है यस तद्वेद जो उसको जानता है किसको जानता है यत रेक्यो को जो जानता रेको जिसको जानता है जिसकी उपासना रेको करता है उसी को उपासना करने वाले अर्थात रेको जिसकी उपासना करता है उसके उपासना का इतने फल है जो उसकी उपासना करता है सारे प्रजाओं के पुण्य कर्म का फल उसको प्राप्त हो जाता है अर्थात तो उसकी उपासना के इतने अधिक फल है सारे प्राणियों के धर्म धर्म फल उसके फल के अंतर्भुत है रेको जिसकी उपासना करता है उसी उपासना के इतना अधिक फल है कि सारे जितने जीव प्राणी है प्रजा वो सबके जो पुण्य कर्म का फल उससे निकृष्ट है अर्थात सर्वे सब प्राणियों का पुण्य कर्म का फल उसी उपासना के फल के अंतर्गत अंतर्भूत है ऐसे उपासना के इतने फल है जो एनम सर्व तदिशमिति एनम इस उपासक को सौख प्राप्त होता है यत्कंच प्रजा साधु कुरवंती प्रजा जितने पुण्यकर्म करते सब पुण्यकर्म उनके फल उसका प्राप्त हो जाता है किसको यस तदवेद जो को जानता है उसकी उपासना करता है किसकी यत स वेद जिसकी उपासना सऋको करता है रे को जिसकी उपासना करता है उसकी उपासना करने वाले सारे प्रजाओं के पुण्य कर्म फलों को प्राप्त कर लेते हैं सया सया एत उसके लिए मैं कहा ऐसे उपासक है उसकी ज्योति बहुत है उसके ऊपर उल्लंघन अतिक्रम करेंगे तो हानि होगी ठीक नहीं उसके लिए कहना ठीक है ये थोड़ा कुछ अन्नदान कर दिया तो क्या हो गया कोई बड़ा कुछ है तदुो जानश्रुतिपत्रण उपश्राव सजिहान क्षत्तावाचांगारे ह सैग्वान् व्यवरेक मत यो नुक सैग्वादी यहां कृताय विजितायाधरे हमतीमेनम सर्व तदिश प्रजा साधुकुर्वती यद्वेद येद स मे के जानश्रुतिशुना हंसवाक्यस वो तो पीछे वाला तो उसके लिए कह रहा था प्रशंसा करके उसके ऊपर नहीं जाओ उसकी कृति फैली हुई है और आगे जाने वाला उसको धिकार तिरस्कार कह दे आ रही है क्या है ये तो ऐसा ही है इसके लिए रेको के जैसे तुम कहते हो क्या कहकर रे को है बड़ा है जो कि सारे जीवों के पुण्य कर्म का फल उसको प्राप्त हो जाता है रे जिसकी उपासना करता है अर्थात इससे इतना अधिक है केवल मेरा नहीं मेरे जैसे हजार लोग हो करोड़ों लोग हो पुण्य कर्म फल उसको प्राप्त हो जाता है जो उसकी उपासना करता है जिसकी उपासना रही को करता है तो कितने बड़े एक शिष्ठ है उपासना हम तो कुछ नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं हूँ अपने को तो मानता था इतने हम अन्नदान करेंगे ऐसा करेंगे बड़े अपने को कीर्ति तो फैली गई थी सब लोग को प्रशंसा करते थे बड़े अन्नदान करते बहुत स्थान में अन्न मकान बनाया किन्तु वो कुछ भी नहीं है अपने तिरस्कार और दूसरे की प्रशंसा कहाँ सहन सहन होगा किसको अब ब्रह्मज्ञान हो जाए तो ठीक है नहीं तो अपनी निंदा तिरस्कार और दूसरे की प्रशंसा इतने अधिक हमसे रात को कहाँ निंद लगेगी क्या उसको याद करता है जो कहा है वो उसी शब्द को बाहर बराबर करता है जो हमसे उसको कहा अरे सहीगवान में ब रही आगे क्या उसको कहा ये तो भलाक्ष भला कहा वो तो अरे एनम ये शहीगवा ने भी और एक के बात और जैसे कहा उसका वो मन भी वही बार बार कहता है हाँ ऐसे कहा अरे शहीगवा रेको जैसे तुम कहते हो फिर दूसरे वाला पूछा वो कथम को क्या है हाँ कहा जिस प्रकार सब कृताया भी जीता है उसको जीत लिया कृताय को जीत लिया निकृष्ट वाला अंतर्भुक्त तो हो जाते हैं इसी प्रकार जो पुण्यकर्म स्व प्राणियों का उसमें अंतर्भुक्त तो हो जाता है जो उसकी उपासना करता है किसकी जिसके पास डे देखो करता है बस उसी को ही याद करता है रात भर अब नींद नहीं लेगी तो वही सोच रहा है सोच रहा है उत्तरायण ऊपर सच सुन लिया सुनकर सह संज्ञान है वह और संज्ञान त्याग करते शयन अथवा निद्रा निद्रा तो लगे तो लगे, लगे नहीं तो लेटा था जब आगे ये सब बंदी को स्तुति करने के लिए छत्ता सारथी आदि आ गए कहा अंग अरे संबोधन अंग अरे हाँ सहीगवान में बार एक काथ ही थी तुम लोग क्या मुझे सहीगवा एक जैसे मानते हो जानते हो क्या सहीग्वार एक जैसे कहते हो वही तो उनके मन में अरे सैग्वार जैसे तुम कहते हो हमारी स्तुति क्या करते हो जो सहीग एक है उसकी स्तुति करनी चाहिए मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम लोग क्या मुझे सौगार एको जैसे मानते हो ये तो शही ग्वारी क के यो नु कथम सही गुआरिकी और वंदी लोगों ने सारथी ने पूछा सही घरिक क्या है अरे उसको तुम जैसे कृतायता कृतनाम कहे को जो जीत लिया निकृष्ट एक दो अंक वाले उस मंत्र अंतर्भुत हो जाते हैं एवं एरम सर्व तदपि समिति इसको सब कुछ प्राप्त हो जाते सारे प्राणियों के यत्कंच प्रजा साधु कुर जितने पुण्यकर्म करते सब पुण्यकर्म का धर्म फल सब प्राप्त हो जाता है उसको किसको यश तद जो इसकी उपासना करता है जिसकी उपासना री करता है उसमें मैंने कहा जैसे सुना था इसे पूरा पूरा पूरा याद <laughs> कई अच्छे वाक्य है एक श्लोक याद करना बड़ा कठिन है किंतु कोई तिरस्कार गुरु कुछ कह दिया और पूरा मन में रहता है क्या, क्या क्या कहा ऐसे हम कहा ऐसे कहा क्या कहा बिल्कुल अक्षर से याद रहता है भूलते नहीं जितने चाहने पर भूलते नहीं और कुछ है उपदेश हो कोई सूत्र श्लोक वो ज़्यादा समय याद नहीं रहेगा किन्तु तिरस्कार कर कोई कुछ सिखा दिया बुरा उसको तो बार बार आवृत्ति करते रहते सोचते रहते क्या कहा कैसे कहा और जैसे कहा सामने जैसे दिखता है वास बुरा पूरा पूरा सब ऐसे बोल दिया उनको समझ में आ गया को सहीक वारे को है उसको ये चाहते हैं बुलाने के लिए सक्षता अनुष्य नाविदमिति प्रत्यय तम तो होवाच यत्रा रे ब्राह्मण से अन्वेषण तदे नर्चेती चता है सारथी नगर में ग्राम में गया गांव गांव नगर बड़े बड़े नगर में गया जाकर देखा सही गुआवारी तो रही को कौन है कहाँ सही गुआरी के रही को क्या सही गुआ कहाँ मिलेगा अब आकर के कहा न अभिधम इति मैं बहुत ढूँढा बड़े बड़े स्थान में नगर में जाकर कहीं नहीं मिला प्रत्यय तुमाच तो यरे यहाँ्मण से ब्राह्मण तद तो है न मर्च तुम जाकर के दिल्ली बम्बे में ढूंढने से कहाँ मिलेगा यत्र ब्राह्मणों से अन्वेषणा जहाँ ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी की अन्वेषणा होती एकांत स्थान में नदी तट पर तीर्थ स्थान में हिमालय में ऐसा देश जाकर ढूंढो बड़े बड़े नगर में तुमने ढूँढा कहाँ मिलेगा यहाँ स्वन्वेषण तदेनम रिछ उसको हाँ अन्वेषण करो उसको प्राप्त करो तो फिर वो गया इसे एकांतस्थान नगर छोड़ के ग्राम छोड़ के जंगल किनारे नदी किनारे एकांतस्थान में गया शोधस्ता पामानं कसे कषय उपोपिवेश तम हाभ्युवाद तौन भगव शैगरहराती हृतिज्ञे सक्षताविदम प्रत्ययवा युग्वा शकट तो देखा एक शकट के नीचे को बैठा है और क्या करता है अधस्ता से शकट के नीचे बैठा है पामानम कसे मान पाम विचर्जी है उसको खुजलाता हुआ देह में कहीं खर्जिए उसको खुजराता हुआ अधा कपड़ा थोड़ा पहना थोड़ा नगरा ऐसे बैठ कर हाथ पैर के खुजरा ता हुआ बैठा है वो देखा ये शकट के नीचे बैठा है सही का युग्ञा के युगवा के साथ शकट के साथ है, उप उपवेश उसके पास जाकर बैठिका का देखा यही शायद होगा जाकर उसको पूछा नम्रता से तम अभिवाद तुमने भगवत सही गुआवारी की थी भगवा, भगवान भगवान कहकर संबोधन करेगी बड़े विनम्र के साथ पास में जाकर के हे भगव हे भगवान आप ही क्या सही गुआवारी तो ये सब का ये डांट करके तो हम यहा हाँ मैं हरे अरा अरे कह करे के संबोधन क्या हाँ मैं हूँ डांट करके कर हमें हूँ इत है प्रतिजगे औ छत्ता सारदी खुश हो गया क्योंकि जिसके उद्देश्य था प्राप्त कर लिया अभी दम इत प्रत्या मिल गया कह करे अभी वापस गया राजा के उनके पास तदुह जानश्रुतिपौत्राएतावा निष्क अश्वतरी रथम तदादाय प्रतिचक्रमे तम हाभ्युवाद जानश्रुतिपौत्राण प्रत्याण तो षटनी गवाम शो गे जो मूल्यवान कंठ में हश्वतरी रथम अश्वतरी से जोड़ा हुआ एक रथ है असतुक्त हो रथ तद आधा है वो ले के प्रति चक्र में उसके पास गया धन लेकर के समझा रि ऋषि जो है वो ऋषि है वहाँ शकट के नीचे बैठा है वो थोड़ा समझा उसे बात करके आया तो ये गृहस्थ आश्रम को जाना चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहना चाहते पत्नी शायद मर गई थी विवाह करना चाहते तो थोड़ा लेकर धन धन चाहते तो धन लेकर गया जाकर कहा रेको इम षटता गवाम अय निश्को अयम अश्वत्तरी रथो नो मेता भगवो देवता रेको संबोधन का हे रेको इन षट शता गवाम शेष शेष गाय अय निष्को जो है बड़े रत्नमय माला है अयम अश्वत्तरी रथ दो अश्वत्ष जुटा जुड़ा हुआ एक रथ है नु माँ एताम भगवो देवता भगव ए ले लेकर इसी देवता का उपदेश मुझे कीजिए देवताम उपासे भगवान उपासे जिस देवता के आप उपासना करते हैं उसका उपदेश मुझे कीजिए तम हर प्रत्युवाचा हे ता शूद्र तवे सौ गोभी तथ पुनरव जानश्रुति पौत्राण सहस्रम गवाम निष्कशतरीरथम दुहितरम तदाधाय तो प्रतिचक्रे तम परुवाच पर डाटकर्क ह हय्व शूद्र तवे स गोभीत हहकर्गे समय ये हुच नहीं हह हारित्वा हेण सह हारित्वा तुम्हारे हेत् हार लाया उसके साथ इत्वा है रथ गो सह गो के साथ तवे वस्तु तुम तु अपने पास रखो सह गो भी हारित्वा है शूद्र उसको शूद्र कह कर संबोधन कर दिया धिकार करने के लिए जाति से शूद्र नहीं शूद्र कहकर करके आगे आए या शूद्र कहने का अभिप्राय शूद्रधिकार शूद्र गो भी सह तवे वे इित्वा है शकट रथ हार के साथ इतना गो के साथ तो तुम्हारे पास रहने दो हमको नहीं चाहिए इतने से क्या होगा है रखो हटाओ तदह पुनर एवं जानश्रुति पर जानश्रुति समझ लिया ये थोड़ा अल्प है इतने उसके पर्याप्त नहीं है फिर जा गया वापस फिर क्या क्या सहस्रम गवा एक हज़ार गो का एक हज़ार पहले कितने लिया था चेसा अभी एक लिया और निष्कम ये रत्न में माला है अश्वत्य रथ दू तरम अपनी कन्या वो जानता समझ ला कि ये गृहस्थ आश्रम में जाते चाहते हैं तो अपने कन्या को लेकर गया उसको दान करने के लिए इसको भी लीजिए आप गृहस्थ में रहिए इसको लीजिए लेकिन तदाया आदाय प्रति उसको लेकर गया शूद्र कहने का अभिप्राय था ये शोक से आया इसे शूद्र शोक से आनी से शुद्र कह दिया जाति से शुद्र नहीं अर्थवा दूसरा कहा है भाषा में आया शूद्रवधवा धने नेव एनम विद्या आए उपजग उपजगम न सुसया सेवा नहीं करके विद्या ग्रहण करना चाहता है शूद्र जी से अर्थात तो उसकी निंदा की गई धन बहुत दे करके धन नहीं देने वाले तो और निकुष्ट धन दे किन्तु सेवा नहीं करना चाहता है तो शूद्रवध शूद्र जी से अर्थात सेवा अवश्य करनी चाहिए शुद्र दे धन दे करके बहुत धन दे देना चाहे सेवा शूद्र को सेवा करना चाहिए क्योंकि शुद्र और बिल्कुल सेवा नहीं करेगा केवल धन दे कर प्राप्त करना चाहेगा इसी प्रकार तुम तो सेवा जो चाहिए सेवा नहीं करके थोड़ा तो धन दे करके विद्या ग्रहण करना चाहते हो इसी अभिप्रा से शुद्र कह करके धिक्कार करके कहा क्योंकि और कोई कहते नहीं क्रोध से अल्प धन लेकर के क्रोध से शुद्र कह दिया क्योंकि आगे जब अधिक धन एक हजार ले लिया कन्या को ले लिया फिर उपदेश किया तो शूद्र जाति से नहीं है ऐसे धिक्कार करके शूद्र कह दिया तम हाभ्यवाद ऋक इधम सहस्रम गवाम अय निष्क्री रथम यम जाया जाया अयम रामो यस्मिहासे अन्व एव मां भगव साधीति तम अभिवाद ऋक् जा करके नम्रता के साथ कहा जान इदम् सहस्रम गवाम गौ का एक हजार एयम निष्को देखा है माला बहुत कीमत वाले म रत्न वाले अयम अश्वत्तरी रथ अश्व तरयुक्तरथ यम जाया आपकी पत्नी के लिए कन्या और अयम ग्राम यशमिन आसे से जिसमें में रह तो ये ग्राम भी आपका ये ग्राम से जो कुछ कर प्राप्त होगा वो आपका है अनु एवं माँ भगवत इसके इसको ग्रहण कीजिए और मुझे उपदेश कीजिए शाधी उपदेश कीजिए शाधि मपन्नमुशासन कीजिए जो देवता की उपासना करते उसको मुझे बताइए तस् मुखम उपदृन उवाचा जहारे मूद्रन मुखेन आलापयषता हो महावृषेशवाच तस्मेंच तैय मुखदृन मुखे द्वार ये देखा ये सब लाया विद्यादान के लिए द्वार ही स्थान है विद्यादान करने के लिए पात्र तो ये धन बहुत लाया कन्या को लाया विद्यादान के लिए पात्र देखा ब्रह्मचारी धनदाई मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या वा विद्या प्राह तानी तीर्था ने षण ये छः तीर्थ स्थान है तीर्थ मतलब विद्यादान के लिए हेतु है ब्रह्मचारी हो विद्या ग्रहण करने योग्य है धनदायी अद्भुत धन देने वाला मेधा भी है जो ग्रंथ धारण शक्ति बुद्धिमान है श्रोत्रिय है वेदादे अध्ययन किया श्रोत्रिय है और प्रिय है पुत्र शिष्यादि विद्या व विद्या हम प्रा अथवा विद्या ग्रहण करे विद्यादे इच्छे तीर्थ तो ये देखा ये समझ लिया धन लेकर आया ये लाए तो खुश हो गया रई नहीं कहा देख करके आज हाँ वाच आज हर इम शूद्र इन इन सब लाया तुमने कह कहकर के पहले जैसे शूद्र कहा था ऐसे शूद्र अनुकरण कर दिया अने वो मुख्य न आलाप ऐसे ऐसे मुख इसके द्वारा तुम आलाप कर तो शिष्ट उपस्थित हो तो कह करके उसके बाद उपदेश किया ते हैपर्ण नाम रेक्पर्ण नाम जिस ग्राम में महावरष देश में यत्र अश्मय अश्मास किया था तस्में होवा च वो ज्ञानश्रुतिक ने उपदेश किया मुख्य जो ब्रह्म ज्ञान है अज्ञान निवर्तक वो ज्ञान नहीं है ये तो उपासना है तो ब्रह्म की उपासना है संवर्ग विद्या है प्राण वायु में संवर्ग उपासना करना इससे हिरण्यगर्भ प्राप्ति होगी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी इच्छा हो तो फल इच्छा नहीं हो तो ब्रह्मलोकी प्राप्ति हो करके क्रममुक्त हो जाइए और फल नहीं हो करके करे तो अंत कोण शुद्धि फिर ज्ञान का साधन होता है ये संवर्ग विद्या संवर्ग ये ब्रह्म की उपासना है प्राण ब्रह्म हिरण्य गर्भ की उपासना वायुर्वा संवर्गो यदा व अग्नि ुद्वायती वायुमेवाप्येती यदा सूर्योस्तम वायुमेवाप्येती यदा चंद्र अस्तम्य वायुमेवाप्येती वायु ही संवर्गे संवर्ग कहा संवर्धना संग्रहण करता है सबको ग्रास कर लेता है सबको ग्रहण कर लेता है वायु ही संवर्ग है वायु सबको ग्रहण कर लेता है यदा वे अग्नि ऋद्वायति वायुमेवाप्यति अग्नि जब बुझ जाती है शांत हो जाती है तो वायु में ही शांत हो जाती वायु में ही लीन हो जाती है यदा सूर्य अस्तमय थी वायुमे व पीती सूर्य जो अस्त हो जाते हैं वायु में ही चल जाते हैं यदा चंद्र अस्तमय थी वायुमे व पीती चंद्र जो अस्तु हो जाते वायु में ही लीन हो जाते हैं सूर्य चंद्र वायु में लीन नहीं होते हैं किंतु वायु निमित्त सूर्य चंद्र का गमन होता है जितने क्रिया है क्रिया करने के लिए वायु निमित्त होता है तो इसलिए वायु निमित्त सूर्य सूर्यचंद्रम से का अस्त होने से वायु में चले सूर्य चंद्र हमको नहीं दिखने से अस्त हो गए तो वायु में रह गए आकाश पूरा आकाश में वायु है तो वायु में समाप्त हो गए वायु में ही रह गए वायु सब सबको अपने में संग्रह कर लिया सबको ग्रास कर लिया जैसे यदि आप उच्छुसियंती वायु में वायुर्ण सर्वान समृक्त इत्यादिदैवतम जल जो सुख जाता है तो वायु में भी वायु उसको सुखा देता है वायुर्त सर्वान समृत्त वायु सबको चार ही हो गया अग्नि सूर्य चंद्र और जल सबको वायु अपने में ग्रास कर लेता संग्रह कर लेता है इसे वायु की उपासना करना चाहिए संवर्ग गुणवाला संवर्दनाथ संवर्ग <coughs> इतद ये देवता संबंधी देवतासंबंधी संबर्गोपाससना का अथाध्यात्म प्राणवासंबर्ग स यदा सपीति प्राणमे वागप्येतीचु प्राण्रोत्राण प्राणता संब्धति अथ अध्यात्म संवर्गोपासना प्राण ही संबर्ग हे सदा सपीति जीवसो जाता है पुरुषः तो प्राणवेव वाघ अप्यति वाघ प्राण में लीन हो जाती है प्राणम चक्षु चक्षु प्रथमा चक्षु प्राण में लीन हो जाती है इंद्रिय प्राणम श्रुत्र श्रुत्र भी प्राण में मन प्राणम मन भी प्राण में लीन हो जाता है प्राण ही एवेतान एतान एक वाग चक्षु श्रुत्र मन ये सब कुछ प्राण में ही सब प्राण सब को एकटी कर लेता संग्रह कर लेता है ग्रास कर लेता अपने में दो संवर्ग हो गए देह में प्राण और बाहर अधिदेव हो गया वायु तव तो वायु तो दो संवर्गौ वायु रेव देवेशु प्राण प्राणेशु दो संवर्ग हो गए देवेशु वायु देवता में समष्टि वायु वाय। हो गया संवर्ग और प्राण से चक्षिरा दिवाग आदि में मुख्य प्राण हो गया संवर्ग अथ शौनक च कायम अभिप्रता चाक्षश्रेणी परिवेश्यमो ब्रह्मचारी विभीक्षे तस्माऊ नु ये दो संवर्ग संबर्ग की उपास, उपासना करना संवर्ग की तुति करते हैं शौनक सुनक के पुत्र है शौनक काप्य कपिगोत्र से उत्पन्न से काप्य हो गया एक दूसरा है अभिप्रता नाम से काक्षसनी अभिप्रता नाम है कक्षसन का पुत्र है काक्षसनी ये दोनों का परिवेशवाणु उनको परोसा जा, जा रहा था भोजन करेंगे ब्रह्मचारी विभीक्ष है एक ब्रह्मचारी है ये स्वयं संवर्ग उपासना करता था संवर्ग उपासना करके अत्यंत एकदम उपासना करके बिल्कुल उपास्य का अभिमान मैं ही संवर्ग हूँ ऐसे अहंग्रह उपासना है संवर्ग वायु प्राणी में उपासना करते करते अहम अस्मि मैं ही संवर्ग हूँ मैं ही हूँ यही सपासना अहंग्रह उपासना अहंग्रह उपासना करनी चाहिए तब तक जब तक पूरा पूरा अभिमान हो जाए मैं ही हूँ ऐसे भेद दृष्टि से जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ भी ध्यान करते करते इतने तन्मय हो जाए कि बीच में बीच में मैं ध्यान कर रहा हूँ ये भावना भी नहीं रहे पहले पहले तो मैं ध्यान कर रहा हूँ मेरा ध्यय अम ध्यान टूट जाता है मन इधर भाग जाता है फिर मन लगाते हैं ऐसे करते करते ध्येय का चिंतन इतने अधिक हो जाता है बीच में भूल जाता है मैं बैठा हूँ ध्यान कराँ कुछ नहीं ध्येय चिंतन करता है ध्यात ध्याने परित्यज्य ध्याता मैं हूँ ध्यान करा हूँ ये भावना छोड़ करके क्रमा ध्येय का गोचरण एक साथ नहीं होता है धीरे धीरे अभ्यास करने पर विक्षेप दूर हुआ ध्यान थोड़ी थोड़ी लगे फिर अभ्यास किया फिर अभ्यास किया ऐसे करते करते ध्यान इतने लग जाता है तो बीच में पता ही नहीं चलता कि मैं बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ मैं बैठा हूँ कभी कभी ध्यान करने पर जैसे देह भान नहीं रहेगा बैठा है तो शरीर किस प्रकार है नीचे आसन कैसे लगाया कभी कभी ऐसे बैठते समुख कहाँ है ये पता नहीं चले आँख बंदर बैठा है शरीर कहाँ भान नहीं रहेगा देह जैसे पूरा समष्टि वायु आकाश कहते जैसे मिल गया पता नहीं चला अहम बुद्धि देह में तब तक है देह भान है जब तक तो ध्यान लगातार दृढ़ नहीं हो दृढ़ ध्यान हो जाता है देह चिंतन करने पर इतने तन्मय हो जाएगा तो देह भान अपने आप नहीं रहता है बिल्कुल मिल गया कहाँ बीच में भावना नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ क्रमा ध्येय का निवात दीप अवचितम समाधि अद्यते तो समाधि लग जाती है तो ऐसे ध्यान करना चाहिए ध्यय का ही भान और कुछ नहीं है और संवर्ग विद्या में तो अहंग्रह उपासना में तो बिल्कुल मैं ही हूँ अहम ब्रह्म अहम सम्वर्ग जो ये भी हिरण्य गर्भ रूप समष्टि प्राण है उसकी उपासना है तो ऐसे ब्रह्मचारी उपासना करके अत्यंत निष्ठावान ब्रह्मचारी तो विभिक्षे भिक्षा में गया था उनको मांगा उनको जो विभिक्षा भिक्षा करते समय तस्में ओ हूहु उसके लिए और भिक्षा नहीं दे। देखते कि ब्रह्मचारी अपने को बड़े ब्रह्म ज्ञानी मानता है अभी देखते हैं भिक्षा नहीं देने से क्या बोलता है क्या कहता है तब तब तो परीक्षा उसमें होती है जब सब कुछ प्राप्त हो जाए तो हो तो पता नहीं चलता है हम संतुष्ट हैं हमको कुछ नहीं चाहिए नहीं प्राप्त हो नहीं मिले तब कैसी स्थिति होती है भोजन पूरा मिल जाता है तो हम कोई नहीं जैसे कैसे हम चल जाएंगे जब भोजन प्राप्त नहीं हो कम हो अभाव हो उस समय पता चलता है अभाव में परिचय होती है ये भोजन नहीं दे भोजन मिलेगा लेकर चलाएगा अपने हमेशा लेकर चल जाता है ये नहीं देने पर क्या कहता है देखो तो कौतूहल बता उसको नहीं दिया नहीं देने का अभिप्राय नहीं देने के लिए दिखते ब्रह्मचारी क्या बोल रहा है सह महात्मन चतुर देव एक कह कह सजगार भुवन गोपास्तम कापय य नाभि पश्यती अभिप्रताेन् बहुत सस्वादत्तमी स उवाच देव एकः महात्मन चतुरः चतुरः दें महात्मन चुर चतर द्वितियाचन चारिमहात्मको दबे एक कगार चारिमहात् कैक दें हे सज्जगार ग्रास कर लिया कहे प्रजापति एक ही देव है चार महा म, महात्मा को ग्रास कर लिया एक होते हुए अग्नि आदि अग्नि सूर्य चंद्र जल चार को निगरण कर लिया और एक प्राण होकर के चक्षु श्रोत्र मन भाघ चार को। तो एक होकर देव सबको ग्रास कर लिया कह कह प्रजापति अथवा प्रश्न है वो कौन है कौन एक देव चार देवता को ग्रास कर लिया जो कह प्रजा कह है कौन है भुवन से गोपा सारे भुवन की रक्षा करने वाले भू आदि ब्रह्मांड को पालन करने वाले तम है काव्य ना भी पस्यंती मृत्या काव्य को सब नाम लेकर बोला मर्त्या ना भी पस्यंती एक जो देव है चार महात्मा को ग्रास कर लिया उसको नहीं देखते हैं मृत्यु मरण धर्म वाले मनुष्य उसको नहीं देखते हैं फिर दूसरे को बुलाते अभिप्रता एक, एक काव्य दूसरा है अभिप्रता ऋण अभिप्रता ऋण सौन को काव्य अभिप्र दूसरा है काप्य एक अभिप्र का सौनक अभिप्रता का दूसरा है उसका नाम लेकर कहता है बहुधा बसंत बहुत प्रकार रहता हुआ उसको असमय व एत अन्नम तस्मय न दत्तम ऐसे बहुत प्रकार रहता है उसको नहीं दे बसंतम अनुसार है बहुधा बसंतम एकम देव एक देवे बहुत प्रकार होते हैं उसको मर्तल को नहीं देखते नहीं जानते हैं यशमें वा एतद जिसके लिए अन्न रोज रोज पकाते हैं तस्में एतद न उसको ही अन्न नहीं दिया जिस प्रजापति के लिए रोज मरत्य को अन्न पकाते हैं अभी वही आयक्रम भी क्या मांग रहा है अपने को सम क्या मानता है मैं ही वही हूँ जो प्रजापति संवर्ग मैं ही हूँ जिसके लिए भोजन पकाते हैं उसको अन्न नहीं दिया ये लोगों ने इसको नहीं देखते हैं अर्थात जो एक देव है चार देवों का ग्रास करने वाले संवर्ग है वही संवर्ग में अपने को मानता है तो ये मरण धर्म वाले अभिव्यक्की उसको नहीं देखते है जिसके लिए रोज भोजन पकाते हैं शुद्ध करते प्रजापति उसको ये लोग भिक्षा अन्न दे नहीं देते हैं नहीं दिया लोगों। अर्थात तुम लोग मुझे नहीं समझते हैं, मैं तो स्वयं आया प्रजापति स्वयं मुझे अन्न नहीं दिया ये समझ ले अपने को संबर का मानता है उस समान भूल गया कि मैं ब्रह्मचारी भिक्षा के आया अपने को क्या मानता है मैं ही संवर्ग हूँ मैं ही प्रजापति हूँ ऐसे उपासना करते करते इतने दृढ़ हो गया कि अपने को प्रजापति मानता है जो देव है चारे महात्मा को ग्रास करने वाले संवर्ग प्राण रूप से देह में सब के शरीर में वायु रूप से बाहर ऐसे प्रकार अनेक रूप से विद्यमान होता हूँ मैं प्रजापति और उसको ये लोग नहीं समझ पाते हैं जिसके लिए तुम भोजन पकाते हो उसको भोजन भिक्षा नहीं दिया तुमने तदुह शौनक काप्य प्रति मनवान प्रत्यय आत्मा देवान जनिता प्रजानाम हिरण्य भवस्वन शुरीर महान तमस्य महिमान अन्द्यमो यदअनमती थी वे वैम ब्रह्मचारी नेत मुपासमें दत्ता स्मे भिक्षा मिथि तद सौन को काप्य प्रतिमना समझ लिया उसकी बात सुनकर के विचार कर लिया फिर ब्रह्मचारी के पास आए पते हे आए आया अभी भोजन शुरू शुरू नहीं किया था बैठे थे परसरा परसना शुरू हुआ था आगे कहा हम आत्मा देवानाम जनिता प्रजानाम ये तो आत्मा है देवताओं का आत्मा है और आत्मा देवानाम अग्नि आदि का और जनिता उनको ग्रास करके फिर जा बार बार जन्म लेता है वायु रूप से वही वायु रह करके प्राण रूप रह करके सारे देवों को ग्रहण करता है फिर ही जन्म करता है उत्तम उत्पन्न करता है जनिता प्रजानाम अरु देवानाम प्रजानाम सबका जन जनक ही अग्नि सबका स्था प्रजानाम का था स्थाप्र जंगम सबको ही जन्म देने वाले हिरण्य दष्ट हिरण्य सुवर्ण जैसे दांत है अमृत अभंग्र दष्ट मतलब भवश कर भक्षण शील बहुत खाने वाला सब खा लेना है ये सारे देवता को ग्रास कर लेता है उसका दांत टूटता तो नहीं टूटती नहीं दंत तो मजबूत है भवस भक्षण शील सूर्य होता है मेधावी न सूर्य असूर्य न अनसूर्य अनसूर्य अत्यंत मेधावी है सूर्य मेधावी है महान है महा महानतम महा अश्य महिमान इसकी महिमा बहुत अधिक है अप्रमेय महिमा है प्रजापति है। उसको जहाँ कहते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं इसकी महिमा बहुत है अनद्यमान यद अन यद अन्नमत्ति अन्नम अतिथि अन्नमति अनन्नम चाहिए अननम चाहिएम अनमति अनद्यमान सहम नहीं अद्यमान खाया जाता सहम किस का नहीं अन्न नहीं होता है और जिसको खाता है वो कोई अन्न नहीं है अनद्यमान अभक्षमान होकर अनन्नम अति अन्न से भिन्न ये कोई अन्न थोड़ी अग्निवायु सूर्य ये सब खाता है वाघ चक्षु मन प्राण इनको ग्रास कर लेता है अनन्नम अति अन्न से भिन्न अग्नि वायु सूर्य चंद्र वायु ने अग्नि सूर्य चंद्र जल और यह चक्षु मन शूत्र मन अन्न से भिन्न अनन्न को खा लेता है अस्वय को नहीं खाया जाता वो किसका अन्न नहीं बनता है बाकी सब को खा लेता है इसकी महिमा बहुत अधिक है इति वे वयम ब्रह्मचारीण हे ब्रह्मचारीण वयम ए तद उपासम इसकी उपासना हम करते हैं हम जानते हैं दूसरी व्याख्या है ब्रह्मचारिण नहीं नई तद्वयम उपासना ऐसा भी कहीं पाठ अर्थ करते हैं इसकी उपासना करते अथवा न वयम इदम उपासना हे इसकी उपासना हम नहीं करते हैं अर्थतः हम हम तो परब्रह्म की उपासना करते ऐसा ही कोई व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकर कहते अर्थात हम इसको जानते हैं दत्त अश्मय भिक्षा भिक्षा सब वृत्ति से कह दिया इसको भिक्षा दे दो तो कहा अर्थात यह हम जानते हैं तुम जिसकी उपासना करते हो यही है, देवताओं का आत्मा है जनक है सब देवताओं का ग्रास करके पुनः पुनः जन्म देता है और प्रजास्थावर जगहों का जनक है ये स्वयंवाहु रूप से रह करके स्वयं दंत अभग्न दंत वाला है भक्षणशील अत्यंत मेधावी है इसकी महिमा ब्रह्म लोग को बहुत कहते हैं जो कि स्वयं किसका अन्न नहीं होता है जो अन्न नहीं चंद्र सूर्य अग्नि जल और वाह मन चक्षुषत्र आदि को अन्न को खा लेता है अनन्नम स्वयं अद्यमान खाया नहीं जाता है किंतु तो अनन्न को अन्न से बिन्न को भी खा है सब को ग्रास कर लेता है ये महिमा है हे ब्रह्मचारी वेतुपाससम हे इसकी उपासना हम करते हैं हम जानते हैं मीख्या कह दिया तस्म उ दुस्ते ए पंचाने पंचाने दशसत तस्मा एव दशकृतम दस कृत सैषा विराटन्ना तईद सर्व दृष्ट सर्व अशं दृष्टि अन्ना य एवं वेद य एवं वेद तस्में वह ददू तस्में ब्रह्मचार्य ने भिक्षा दे दया अन्य भिक्षा दिया दे दी ददू ते वायते पंचान्य पंचान्य दस संत पाँच ग्रास करने वाला एक है और जिनको खाता है मिला करके पांच हो गया वायु हुए पहले देह में बाहर वायु है अग्नि सूर्य चंद्र जल मिलकर पांच हो गया और वो अंदर प्राण है ग्रास करने वाला है। और किसको ग्रास करेगा वाक चक्षु शत्र मन पांच अन्य पांच अन्य पांच पांच हो गए पांच में से चार को खाने खाने वाला चार खाने वाला एक है। और जो खाए जाते चार एक मिलकर पांच हुआ अध्यात्म में भी पांच है आदि और अधिदेव भी अध्यात्म प्राणादि पाँच अध्यद वायु आदि पाँच हो गया तो तत कृतम दस तत्कृतम इसको कृत कहते हैं हो गया दस उनसे कृतम कहते हैं ये पशा में चार अंक तीन अंक दो अंक एक अंक मिलकर के होता है कृतमित कहते हैं तस्मा सर्वासुदीक्षम एवं दश सर्वासुदीक्षम हो जाता है इसका दश कृतम से विराट ये दशा कृत होता है दशाक्षरा विराट छंद है ये विराट है अन विराट है ईसा सारा दश दिशा में स्थित है अन्न रूप विराट है अन्नादि और अन्नम अतीत अन्ना आदि हो गया सब को खाने वाला हो जाता है तया इधम सर्वं दृष्टम सब दिखा गया सब का ज्ञान उसको है एकदम सब दृष्टम जगत सारे दिशा में सब कुछ है इधम दृष्टम भवती ये सब कुछ ज्ञात हो जाता है स्वयं जो उपासक अन्नाद हो जाता है अनाद हो जाता है ये एवं वेद ये एवं वेद इस प्रकार जो उपासना करता है स्वयं जैसे वो प्रजापति सब का अन्नाद है भक्षण करने वाला वो प्रजापति रूप को प्राप्त करता है प्रजापति रूप हो जाता है जिस प्रकार उपासना करता है यहाँ ये हो गया संबर के विद्या की समाप्ति होगी यही प्राण समष्टि हिरण्य गर्भ उसकी उपासना करता है स्वयं प्रजापति रूप हो जाता है सब हाँ कुछ का सब का सब उसका अन्न हो गए सब कुछ तद्रूप है समष्टि अभिमानी हो जाता है सूक्ष्म अभिमान का मैं नाम हिरण्य गर्भ है स्थूल प्रपंच अभिमान विराट है ये सब विराट अन्न रूप हो गया सारा ब्रह्मांड स्थूल प्रपंच तद्रूप उपासना करके मैं ही संवर्ग देह में प्राण रूप से हूँ और बाहर वायु रूप से हूँ ये सब को ग्रास करने वाला मैं हूँ करके समस्त वायु हिरणगर में मैं हूँ ऐसे उपासना करने वाले वो स्वयं प्रजापति रूप हो जाता है सत्य कामो ह जाबालो जबाला माता जबाला माता रम आमंत्रे ब्रह्मचर्य भगवत श्यामी किंग गोत्रोन्वह अस्मी थी सत्य कामें है नाम जावा। जावा। जावाला जवाला माता का नाम है उसका पुत्रों से जावाल बन गया माता का नाम क्या है जवाला मातरम आमंत्र माता है जवाला पुत्र का नाम जावाल हो गया नाम तो सत्य कामें है माता के अनुसार जावाल भी कहते माता से बोला ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य विवस्यामि विवत्मी हे भवती शब्द शब्दिंग में हे भवती संबोधन कहीं नहीं होता है कम फिर कभी को होता है दीर्घ संबोधन हे भवती ब्रह्मचर्य विवत्मी वस्तु इच्छा ब्रह्मचर्य आचार्यकुले जाकर के ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूँ गुरुकुले में जाना चाहता हूँ किंगोत्र अहमस्मी किम गोत्र गोत्रम यस सकी गोत्र किम गोत्रम यस्य मेरा गोत्र क्या है क्या से गोत्र क्या गोत्र वाला मैं हूँ अहम अस्मृति गुरुकुल में जाएंगे तो गुरु पहले पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है जाति क्या है क्या शाखा वेद है ये सब पूछ करके दान करेंगे माता से पूछा मैं क्या गोत्र कौन से गोत्र हमारा है गोत्र पिता माता पिता माता दोनों का एक गोत्र नहीं होता है जो पुत्र कन्या विवाह करते हैं वर का गोत्र अलग है कन्या अन्य गोत्र होता है समान गोत्र वाले में विवाह नहीं होता है तो अन्य गोत्र से आया आने पर पुत्र का गोत्र होगा वही जो पिता का गोत्र है माता का गोत्र पिता के अनुसार हो जाता है पिता माता के अनुसार नहीं होता है तो जो माता है हो सता उसको अपने पिता माता का गोत्र मालूम हो किंतु पति का गोत्र जो वही कहना पड़ेगा पुत्र का गोत्र किंतु माता को मालूम नहीं है ये पूछा मैं कैसे गोत्र से उत्तर देती जवाला सा हे न मुवाच नह में तेद तात यदोत्रस्तमसी बहुअह चरती परिचारिणी यौवन तामभे सहमेत न वेद यदोत्रस्तमसी जवाहला तो नाम अहमसमी सत्य काम नाम तमसी स सत्य काम एव जालो इति है जवाला ने उसको कहा नाहम एतद्वेद तात है तात तात पिता को कहते पुत्र कवितात रूप से संबोधन करते नाह एक तद्वेद मैं नहीं जानता हूँ एक क्या है यद्गोत्रमसी तुम्हारा जो गोत्र हो मैं नहीं जानता हूँ नहीं जानने का कारण कहते सैम बहु अहम चरंती परिचारिणी जौ बने त्व अलभ है युवावस्था में तुमको मैं प्राप्त किया था और तुम्हारे पिता के पास बहुत ऐसे आते थे अतिथि उनके सेवा करने में अहम चरंती चरंती परिचार सेवा करते हैं परिचेवा में युक्त था परिचारिणी बहुअम चलन परिचारिणी सेवा में युक्त तो थी परिचर्या करके अतिथि अभ्याग तो बहुत आते थे पिता के पास तुम तो उनकी सेवा करने में, में था तो उसमें गोत्रादि विचार करने का समय नहीं था और युवन तो आमल भी उस समय नहीं था तो आगे तो मानस होते कि तो युवावस्था में प्राप्त किया और इसे होता है पिता युवावस्था में ही उसके पिता मर गए थे तो साहम ऐतन न बेद आगे पिता को पूछने का नहीं हो पाया जब उन्होंने कार्य प्राप्त क्या उसके बाद पिता ही समा समाप्त तो हो गई इसलिए मैं अनाथ हो गई और किसको मैं नहीं पूछ पाया मालूम नहीं शाह अहम ऐतन न भेद मैं नहीं जानता हूँ यद गोत्र जैसे गोत्र वाला तुम हो इतने मुझे मालूम मेरा मेरा नाम जवाला और तुम्हारा नाम सत्य जवाला तो नाम अहम अश्मी सत्य काम नाम तोमसी सत्य काम तो प्रसिद्ध हो तो गुरुकुला में जात वही कह देना स सत्य काम वावाला ब्रुभिता बोलना कि मेरा नाम सत्यकाम जावाला जावाला का पुत्र हूँ ऐसे कहना सह हरिद्रुमत गौतम में उोवाच ब्रह्मचर्य भगवती वत्स्याम्युपेय भगवत सह हरिद्रुमत हरिहरिद्रुमत का पुत्र हरिदुमत गौतम गौतम गुत्र हे में हे एत्य उनके पास जा कर के उवाच क ब्रह्मचर्य भगवती वश्यामी उपयाम भगवंतम भगवती आपके पास में ब्रह्मचर्य वास करना चाहता हूँ भगवंत उपयाम उपयाम पा, पास में जा करके है तो उपयाम अर्थात मैं अभी आपके पास शिष्यत्व समर्पित होता हूँ जहाँ उप्रयोग गति धातु प्रयोग करते हैं तो वहाँ उपगम उपयाम उपगच्छ, उपगति ये समीप में शिष्यत्व ने मैं समर्पित हूँ नम्रता के साथ क्योंकि पास में जाकर के वार्तालाप करता है अत उपयाम फिर कहता है स्वयं कि मैं उपयाम भगवंतम आपके पास में शिष्यत्व ने समर्पित होता हूँ मुझे आप शिष्य स्वीकार करके वेद आदि वेदाद्ययन तो उन्होंने कहा तम होवाच किंगत्रुम्यासीति सहवाच नात्वेद भो यदुत्र अहमस्म्यपृछमातरम सात्यब्रवीत बहुअह चरती परचारिणी यौ वन तामे साहमेतन वेद यदोत्रस्तमसी जवाला तो नाम अहमस्मी सत्य काम नाम तम अशीति सोहम सत्य काम जावा लोअस्मी भो यतिवाच तो तो किंग गोत्रो सौम्य असीति हे सौम्य क्या गोत्र तुम्हारा है स होवाच ना बो तेद भो, भो संबोधन मैं नहीं जानता हूँ यदगोत्र हम अस्मी जो में नहीं जानता हूँ तो आचार्य कहेंगे जाओ फिर घर से पूछ कराओ इसलिए कहते अपृछ मातरम माता से मैंने पूछा भी था सा महाप्रत्योग मुझे इसे कहा कि बहु अहम चरंती परिचानी यौवन तामलभे साह में त वेद यद गोत्रस्तम जैसे माता ने कहा था ऐसे बता दिया मुझे इसे कहा कि बहुत अतिथि आते थे उनकी सेवा करती थी युवा अवस्था में तुमको प्राप्त किया था और पिता तुम्हारे समाप्त हो ये सा हम इतन न वेद ये नहीं जानता हूँ तुम किस गोत्र का हो जा तो ना नाम अहम मेरा नाम जावाला है असत्य काम नाम तुम्हारा है इतने जानती हूँ सो तो हम सत्यकाम जावाला अस्मि भो तो सत्यकाम कहता आचार्य से मैं सत्य काम जावाला में ही हूँ तो माता ने नहीं बताया गोत्र मालूम नहीं तम होवाच नैतदब्राह्मण विवक्मर्हति शम्याह उप्वान्न्य सत्यादगायी तमुपन्यमबलां चतुशता गिराकृत वाचे माँ क्षमयान संभ्रजेति तभी प्रस्था उवाच न सहस्रेण्वर्त सह वर्षगण प्रोवाच सहस्रम संपेदु तम होवाचन नहीं तद अब्राह्मण विभक्त में ब्राह्मण से भिन्न अब्राह्मण एक तद विशेष स्पष्ट रूप से विवक्व न रहते नहीं कह सकता है एकदम सरल वचन ब्राह्मण सब सरल होते हैं स्वभावत है उससे भिन्न कोई ऐसे नहीं कर सकता है साफ साफ कहा माता ने माता से पूछा माता ने इसे कहा ये मैं बहुत विचार सेवा करती थी यौवन ने प्राप्त किया पिता तुम्हारे चले गए मैं नहीं जानता जैसे जैसे कहा पूरा पूरा ऐसे कहता है तो सरल वचन जो कहता है अब ब्राह्मण नहीं कह सकता है हे hey, सौम्य समिधम आहार्वा उपनिष्य समिध ले मैं तुमको उपनयन कराऊँगा न नो सत्या दगा सत्य से विचलित तुम नहीं सत्य भाषण किया तो खुश होकर के कहा सत्य भाषण कर से लाओ समिध लाओ तुमको उपनयन कराऊँगा श्री ने ग्रहण कर लिया तम उपन उसका उपनयन कर लिया कृषा नाम अवला नाम चतुसता गा निराकृत उवाच कृष्ण पतले पतले अवल दुर्बल चतुस्ता इतने गाय उनके न उनके पास अन्य गाय बहुत ही थी पहले गोधन ही ज़्यादा गो रखते थे दूध घृत आदि आवश्यक कर्म करने के लिए दुर्बल गो चतुस्ता चार स ग निराकृत उवाच यहाँ उपनयन करके गौ को दे दिया लहु गो तो खाली उपनयन करके गोचराने चराने के लिए दे दिया बीच में कुछ उपदेश नहीं किया वेद नहीं पड़ा ये अर्थ नहीं है मंत्र में ऐसा आया तो स्वामी आनंदगिर टीकाकर कहते हैं तम उपनय अध्याप्यच थोड़ा वेद अध्यापन करके ऐसा नहीं कि आया सीधा कर गौ ले लो चराओ ऐसा करने पर भी कर सकते हैं जैसे प्रजापति ने कहा तुम एक साल रहो सेवा करो तो यहाँ तो कहा थोड़ा उपनयन करके फिर कुछ अध्यापन कराके, फिर दुर्बले पतले चार से गो निकाल कर कहा उवाच हे स्वमय इमा इति कृपा करने के लिए ही उनको दे दी ये चार से लेकर इनके पीछे चलो इनको चराओ ता अभी प्रस्थापन उवाच उनको लेते हुए सत्यकाम ने कहा न असहण आवर्ते य एक हजार जब नहीं होगा तब तो तो मैं वापस नहीं आऊँगा अर्थात एक हजार पूरा करके ही आऊँगा स वर्षगण प्रवास बहुत वर्ष तक तो प्रवास में रहा प्रवास ता सहस्रम संपेदु तब तो बहुत दिन के, के, के जब एक हजार हो गए तब तो आगे क्या संबंध अतः अतम ऋषभ अभिवाद सत्यकामती भगवैतीह प्रतिशुश्राव प्राप्ता सौम्य सहस्रम स्म प्रापायन आचार्यकुम तो ऋषभ कहा जब अत्यंत श्रद्धा गुरु आज्ञा पालन करने के लिए और कुछ संध्या वंदनादि करते हुए गो को चराते हुए जहाँ घास है जंगली पत्ते है पानी है ऐसे देश स्थान को लेकर के चराया जहाँ जल हो तीर्ण हो ऐसे देश से ले, लेकर के बहुत श्रद्धा तप से जब सिद्ध हो जाता है तो देवता कृपा करते हैं वायु देवता संतुष्ट होकर के ऋषभ में प्रकट होकर के प्रवेश करके ऋषभ रूप से वायु देवता कहते अभिवादन सत्य काम संबोधन करके सत्य काम इति ये कहा भगवा भगवान कह कहकर सम्मान के साथ का इत उसका उत्तर दिया है समय प्राप्त सहस्रम स्म हम एक हजार हो गए एक हज़ार संख्या को प्राप्त कर ले न आचार्यकुम प्रापय असमान हमको आचार्य कुल में लेकर प्राप्त कराओ एक हजार हम हो गए ब्राह्मणश्चे पादम ब्रवाणी थी ब्रवी तुम्हें भगवानी थी तस्में होवा च प्राची दिख कला प्रतीक्षितिग कला दक्षिणा दिककल उदीच्य दिख कल सभी सम सौम्य चतुष्कलह पाद ब्रह्मण प्रकाशवा नाम ब्रह्मणश्चे पाद ब्रवाणी किंतु तो अभी तुम हम तुम्हारे लिए ब्राह्मण का पाद मैं कहना चाहता हूँ कहूँगा तू कब्रभि तुम्हें भगवान हे भगवान कहिए बड़े खुश हो गया कहिए उपदेश कीजिए तस्में होवाच काम के लिए वायु रूप वायु हे देवता वृषभ रूप से प्रविष्ट होकर के वृषभ में कहते प्राची दिक कला प्रतिचित दिक कला दक्षिणा दिक कला उदिचित दिक कला चार दिशा का नाम लेकर के एक एक कलाकार तो अवय एक एक पाद इसे चार पाद बारे कि ऐसा वैषम्य चतुष्कलह पाद ब्रह्म का एक है पाद है एक पाद में चार अवयव है ब्रह्म का एक पाद है पादम ब्रह्म एक पाद कला है।, है पाद का अवयव ए ब्रह्म का एक है पाद है जिसमें पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चार अवयव है चारी कला वाले चतुष्कलह चारी कला वाले पाद है ब्रह्म का इसका नाम प्रकाशवान प्रकाशवान नाम प्रकाशवान इसका नाम है ये एक पाद ब्रह्म का हुआ स यहतम एवं विद्वानस चतुष्कलम पाद ब्रह्मण प्रकाशवान उपास्ते प्रकाशवान अस्म लोके भवती प्रकाशवत लोकांजती य एतम एवं विद्वांस चतुष्कलम पाद ब्रह्मण प्रकाशवान युपास्ते और उस उपासना का फल भी बता देते हैं एक विद्वान ऐसे जो उपासना कर जानने वाला उपासना करने वाला किसका इसका चतुष्कलम पाद ब्राह्मण ब्रह्मा के एक पाद है चार कला अवय वाला जिसका नाम पाद का नाम प्रकाशवान इसी प्रकार जो उपासना करता है तो प्रकाशवान अश्मिलो के भगवती इस लोक में प्रकाशवान हो जाएगा विख्यात हो जाएगा प्रख्यात सब लोग उसको जानेगी प्रकाश अवतो तो लोकान जेती प्रकाश लोगों को जीत लेता है लोग फल प्राप्त करता मरने के बाद दिष्टफलें जीवित रहते समय विख्यात तो हो जाता है और मनने के बाद देवादि के लोक को प्राप्त करता है प्रकाशवाल देवताओं के स्वरूप लोक को प्राप्त करता है एक यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मण प्रकाशवान उपास थे इसी ब्रह्म का जो एक पाद हुआ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चार कला दिशा एक पाद ब्रह्म का जिसका नाम प्रकाशवान जो उपासना करता उसका फलवता अग्निस्े पाद वक्त सह शोभूते गा अभि प्रस्थयांच कारभूवस्तत्र अग्निपध गा उपरुमाय पश्चादग्ने उपोपेश अग्निष्ट पादी अग्नि तुमको पाद, पाद कहेगा प्रदेश करके अग्निष्ट पाद अग्नि देवता तुमको पाद कहेंगे सह शोभूतेगा अभिप्रस्तापय दूसरे दिन गो गुरुकुल लेकर चला आचार्य कुले पहुँचाने के लिए तात्र अभि सायम बभुबु सायम अभि बभुवु जब हो गया तो एक स्थान सब इकट्ठी हो गए तो उसे तत्र अग्निम उपसमाधाय अग्नि को इकट्ठी करके समृद्धि डाल करके अग्निम जय में वो कुछ अध्ययन किया था अग्निहोत्र आदि करता था साय प्रातः काल गाय उपु गो करके समिधम आधाय अग्नि में समिध डाल करके पश्चात अग्नि है प्रांग उप अग्नि के पीछे प्रांग पूर्व दिशा को पूर्व पु, पु, दिशा में उप उपविवेश पश्चात अग्नि है प्रांग उप अग्नि के पीछे पूर्व मुख होकर के बैठ बैठ गया ऋषभ ध्यान ऋषभ के वचन को ध्यान कर ऋषभ ने कहा अग्निष्ठ पादम भक्ता अग्नि तुम्हारा के पाद कहेंगे उसका ध्यान करते हुए अग्नि के पास बैठ कर रहा कहीं अग्नि क्योंकि अग्नि उपदेश करेंगे ऋषभ ने कहा प्रज्वलित करके ही समिद्राल करके बैठ करके ध्यान करता तम अग्नि रभ्युवाद सत्य काम इत भगविह प्रति श्राव अग्नि फिर उसको बुलाया सत्य ते का भगव उत्तर दिया भगवान उत्तर दिया ब्रह्मण सौम्य ते पाद ब्रवाणीति ब्रवी तो मे भगवानीति तस्में उवाच कला कलांतरिक्षम कला देकला समुद्र कलई सभी सौम्य चतुष्क पाद ब्रह्मणुअतवाम हे सौम्य ब्रह्मण ते पाद ब्रवाणी ते तोभ्यं ब्रह्म के पाद कहूँगा ते का कहे भगवान ब्रवी भगवानीति तस्में हो सत्य काम के लिए अग्नि ने कहा पृथ्वी कला पृथ्वी एक अवेबे पाद का अंतरिक्ष आकाश एक कला है देव स्वर्ग एक कला है समुद्र एक कला है पृथ्वी अंतरिक्ष सर भूर्भुअ स्व तीन लोग और समुद्र सब मिल करके चार ही कला वाले ब्रह्म का पाद हुआ ये पाद अनंतवान नाम अनंतवान इसी पाद का नाम है ब्रह्म का एक पाद है, चार अवयव वाला ऐसे जो ब्रह्म का पाद द्वितीय पाद इसकी उपासना करेगा उसका फल कहते स यहतम विद्वान विद्वां चतुष्कलम पाद ब्रह्मणु अनंतवान उपास्ते अनंतवान्न अस्मिन लोके भवत्य तो हर लोकांज य एतम एवं विद्वां चतुष्कलम पादम ब्रह्मणु अनंतवान एतम एवं विद्वान इसी ब्रह्म के पाद को जानते हुए चतुष्कलम पादम ब्रह्मणों ब्रह्म के एक पादे पाद है द्वितीय पाद चार कला वाला चार अवयव वाला अनंतवानी थी अनंतवान जिसका नाम है ऐसे उपासना करता है इसे नाम ऐसे युक्त कला को समझ करके चिंतन करता है अनंतवान अस्मिन लोके भवती इस लोके में भी अनंतवान होगा अंत होगा गुण से युक्त होगा ऐसे ही ये बहुत दीर्घ काल प्राप्त करेगा और आगे अनंत वतान मरने के बाद ऐसे लोक प्राप्त करेगा जिनका अंत नहीं होता दीर्घ काल स्वर्ग आदि में जाएगा ये एतम एवं विद्वान ऐसी जानते हुए चतुष्कलम पाद ब्राह्मणों अनंत वाणी तो उपासते ब्राह्म वाले ब्रह्म का चार ही वाले ब्रह्म का पाद जान करके अनंत वाम है जो उपासना करेगा हंसस्ते पाद भक्ति सह सोभूते गा अभि प्रस्थापयाचकार ता साय बभुवस्तत्र अग्निमुपाध्याय गा उपरुद्य समित आधार पश्चादग्ने उपोपेश हंसस्ते पाद वक्ता हंस आगे तुमका एक तुमको एक पाद बोलेंगे हंस <coughs> तो हंस कहकर के वो आदित्य सूर्य भगवान है शुक्ल हंस्य हंस शब्द से, से कहा हंति गति हंस आदित्य चलते आकाश में हंसस्ते पाद हंस तुम एक पाद कहेंगे सह शोभते दूसरे दिन गा अभिप्रस्ताप है हंसकार आचार्य कुल के ओर गौ को लेकर चला ता यत्र अभिशाय बहु फिर साय काल हो गया सभी कटी कटि गौर करके अग्निम उपसमाधाय अग्नि प्रज्ज्वलित करके गौ करके अग्नि में समिद्र डाल करके अग्नि के पीछे प्रांग मुखो करके बैठ गया उसे क्या ध्यान करते हुए तंग हंस उप निपत्यभिवाद सत्यकामती भगवैति प्रतिशुस्राव हंस उड़ कर कर आ करके नीचे आकर कहा सत्य सत्यकाम उत्तर दिया भगवती उत्तर दिया ब्रह्मण सम्यते ते पाद भ्रवाणीति ब्रवी तुम्हें भगवानी थी तस्में होवाचाग्नि कला सूर्य कला कला, विद्युत चंद्रकला विद्युतकलम्य चतक पाद ब्रह्मणु ज्योतिषम ब्रह्मण सम्यते पादं ब्रवाणी ब्रह्म के पाद तुमको मैं कहु तो कहे ब्रवीत मे भगवा <coughs> तस्मेंच सत्यकाशे से आदित्य सूर्य भगवान ने कहा, अग्नि कला सूर्य कला चंद्र चंद्रकला विदुतकला ब्रह्म का जो तृतीय पाद ये पाद में चारि कला है कलाका तब अग्नि सूर्य चंद्र और विद्युत ये सभी समय चतुष्क चत कला चारि कलावाला पाद ब्रह्म का ज्योतिषमा ये पाद का नाम ज्योतिष्मा है प्रकाशमन ज्योतिषमा ब्रह्मका स एक विद्वांसुष्क पाद ब्रह्मणु ज्योतिष्मा उपास्ते ज्योतिष्मा अस्म लोके ज्योतिषम तो लोकांज ये एतमें विद्वां चतुष्कल सय ब्रह्मणो ज्योतिष्मा उपास्ते स ये विद्वान्त इस पाद को कों विद्वां इस प्रकार जान करके जानक्रकार चारि कलाबाले अलग अलग अग्नि सूर्य सूर्यचंद्र विद्युता कलाबाले ब्रह्म का पादे जो ज्योतिषमान नाम है ज्योतिषमान इसका नाम है, इसे उपासना करता है इस नाम गुणयुत, नाम भी है इसमें कौलाचार्य अवय है इस प्रकार ब्रह्म का एक पाद इसे जो चिंतन करता है उपासना है निरंतर उसका चिंतन करे तबला धारावत निरंतर उसके ध्यान चिंतन करता है तो अश्मय लोक ज्योतिषमान भवती दीप्तमान प्रकाशमान होता इस लोक में और के बाद ज्योतिष तो लोकान् ज्योति प्रकाश वाले लोगों को चंद्र आदित्यदि जो प्रकाश वाले उनके लोगों को चंद्र लोग आदित्य लोग को इस लोग प्राप्त कर लेता है जीत लेता है जो ऐसा जान करके चतुष्कलम पादम पाद ज्योतिष मानितु उपास्य ब्रह्म का चारी कला वाले पाद जिसका नाम ज्योतिषमान इसकी उपासना करता है तो मद्गुष्टे पादं भक्तेति सह शोभते गा अभिप्रथपयांचकार बभूवस्तत्र अग्नि उपसम गा उपरु सीधमा पश्चाद प्रांगुपोपिवेश मद्गु तुम को पाद कहेगा मद्गु जलचरपक्षी मद्गु तो का उपदेश करेगा सह शोभ है दूसरे दिन गौ को गुरु के लोग चलाया आचार्य को लेकर लेकर गया जब सायंकाल हो गया इस प्रकार अग्नि जोड़ा करके गौ को रो कर समिध डाल करके अग्नि के पीछे पूर्व मुख होकर बैठ गया उसके ध्यान चिंतन करते हुए अग्निपाद उपदेश करेंगे मधुगु उपदेश करेंगे इसी स्मरण करते हुए तो मधगुर उपनिपत्यावाद सत्य इति भगवती <huck> मध्गु उप निपत्य उड़कर के नीचे आकर के कहा अभिवाद सत्यकाम बोला संबोधन किया ये उत्तर दिया भगवती प्रतिशुस्राव उत्तर दिया ब्रह्मण सम्यते पादं ब्रवाणी भवित में ब्रवित में भगवानी तस्में हुआ च कला चक्षु कला श्रोत्रम कला मनः कला ऐसा विस्वम्य चतुष्कला पाद ब्रह्मण आयतनवा नाम ब्रह्म का है स्वम्य ब्रह्म का पाद तुमसे कहूँ एक ब्रहित तुम्हें भगवान कहिए तस्में हुआ से कला चक्षु कला श्रोत्र कला मनः कला प्राण चक्षु चक्षुश्रोत्र मन चार्य कला चार्य अवय वाले ये ब्रह्म काहे के पाद है ये सब समय चतुष्कला पाद ब्रह्मण ये चार कला वाले चार अवय वाले ब्रह्म का पाद है आयतन व नाम इसका नाम आयतन आयतन नाम वाला यह पाद है आयतन आश्रय है सब कर्ण भोग जिसमें आश्रित है सब इसमें सब कुछ होने से ये आयतन नाम हुआ स यहतम विद्वांश्चतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतन बानुपास्ते आयतनवान्न लोके आयतनता आयतन लोकांज विद्वांश्चतुष्कल चतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतनवान्नुपास्ते स यहत ऐसा जानकर उपासना करता है चतुष्कल पाद ब्रह्मण आयतनवान इतपास ब्रह्म का एक पादे चतुर्थ पादे चार कला वाला चार अवय वाला आयतनवान इसका नाम है तो इस आयतनवान अश्मी लोके भवती इस्लोक में आयतन वाला होता है आयतना आश्य गृह आदि बहुत प्राप्त होता है और आगे मरने के बाद आयतनवत लोकान जयती आयतन वाले अवकाश वाले बहुत प्रसत्त लोक को जीत लेता है जो इसी प्रकार एवं विद्वान इस प्रकार जान करके ब्रह्म के चार कला वाले पाद की उपासना आये तनबाणी जिसका नाम ऐसे उपासना करता है प्रापह कुलम तम आचार्य विवाद सत्य काम भगवती प्रतिशत अभिये आचार्यकुल प्राप्त हो गया पहुंच गया तमाचार अभिभा आचार्य उसको बोला सत्य काम बुकार भगवत इति उत्तर दिया ब्रह्म विधि वै सम्य भासी को नुवा नुसा मनुष्य अन्नुष्य मनुष्ये अप्रतिजग्ये मनु भगवान् मे का ब्रुयात काय सम्य ब्रह्म विदिव भासी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी जैसे तुम दिखते हो लगते हो कौन तत्वुशासक तुमको कौन किसने तुमको उपदेश किया तुम तो ब्रह्मज्ञानी जैसे दिखते हो तो ब्रह्म विद इव भाषी ब्रह्मज्ञानी जैसे दिखते हो लगते हो ब्रह्मज्ञानी जैसे ब्रह्मज्ञानी कैसे होता है तो ये उसे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का स्वरूप बताया है थोड़ा सा है प्रसन्न इंद्रिय इंद्रिय प्रसन्न हो प्रहस प्रहसित बधनश्च निश्चिंत कृतकृत्य होता है कृतार्थ होता है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है कृतार्थ करते कृतो अर्थो ये न कृतार्थ जो कुछ पुरुषार्थ सवकल्या प्राप्त कल्या जो कुछ करना था सवकल्या तो कृतार्थ होता है कुछ करने का है जब तक तो नहीं किया तब तक व्यग्रता रहती है कोई सामान्य लोक में छोटे कुछ कार्य करना है जब तक तो नहीं किया संतोष नहीं कर लिया तो शांति से कुछ कार्य करते हैं जो भोजन बनाता है तो भोजन बन गया तो शांति से बैठेगा जब तो बा, बाकी पूरा नहीं हुआ कुछ पढ़ते थोड़ा पढ़ लिया पूरा हो गया और खुश है तो जब तक तो पूरा नहीं होता तब तो, तो उसमें व्यग्रता लगते लगते जो सब काम पूरा कर लेता छोटे काम पूरा करने के बाद शांति मिलती है और जितने कर्तव्य सब कर लिया और कुछ करना बाकी नहीं रहा ऐसा यदि हो जाए तो तभी होता है केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर ब्रह्म ज्ञान जब तक तो नहीं हुआ तब तो तक तो बहुत बाकी है लोग देखने के लिए तीर्थाटन करने के लिए स्थान देखने के लिए जाते हैं कितने दिन घूमने पर तीर्थाटन समाप्त हो जाएगा सारा जीवन जा घूमने के बाद भी सारा बाहर इधर सब घूम लिया ऋषिकेश में भी कोई स्थान है बहुत लोग बाहर तो बहुत घूमते हैं यहाँ कहाँ स्थान है कितने मंदिर है कितने मंदिर सब सब मंदिर कौन जाता है कुछ कुछ दो चार पांच मंदिर और एक कोई मंदिर और एक कोई स्थान है तो नहीं जानते हैं कितने साधु यहाँ रहते हैं कितने लोग को जानते हैं बहुत दिन के बाद पता चला कोई साधु बहुत उम्र का सौ साल वाले साधु कोई है ये साधु जितने रहते हैं उनमें भी कौन कितने साल के कौन कैसा है क्या कौन जानता है किसके पास क्या सामर्थ्य है किसके पास क्या ज्ञान है कोई जानता है क्षेत्र में खड़े होते लाइन लम कर बहुत साधु है वो साधु में कौन किस स्थिति में है कौन जानता है देखने से कुछ पता चलेगा तो ये भी पूरा नहीं होता है जानना इतने लोग में भी सबको नहीं जानते सब को नहीं जानते और तीर्थ जितने देखते जाओ और देखना बाकी और देखना बाकी और देखना बाकी चार धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग कर लिया तो भी और कितने बच गया जहाँ एक ज्योतिर्लिंग है उसके सौ माइल आगे चार तरफ घूमो कितने मंदिर कितने स्थान है फिर बाद में पता चला वहाँ एक गुफा है बहुत पुराना है बहुत पुराना है और कितने दिन में गाय सुनते है उसके पास और थोड़ी दूर जाओ और एक स्थान है और एक शिव मंदिर है वह भी बहुत प्राचीन है और पानी नीचे से निकल रहा है निकला पानी बहुत जाता है पर्वत के ऊपर है और बड़े सुंदर मीठा पानी है कहीं गर्म पानी ऐसे सुनते जाओ एक बार दूसरा और एक और एक कितने सुनते जाओ सारा हिमालय में कितने है सारा देश में सब देश में सब प्रांत में सब स्थान में बहुत ही पूरा दर्शन कोई नहीं कर पाता है कृतक कृतक कैसे होगा तो इसके आगे है थोड़ा सा बाकी है तो आगे हो जाएगा में ओ